तो कल हम लोग जो गोष्ठियां किए हैं वो कुछ हो पाई तो जो छः तरह से जो गोष्ठियां हुई हैं उनके उनमें जो भी उसका फीडबैक एक उसका एक मूल्यांकन हर एक समूह में से एक एक व्यक्ति आके यहाँ रख दे तो कोई प्रश्न निकल के आया होगा तो उसको ले सकते हैं ठीक है समूह वन समूह वन में से कौन आप हैं समूह वन के हाँ ठीक है ना तो उसके बारे में कोई बताइए कोई प्रश्न ऐसा आया हो जिसका उत्तर होना हो और नहीं तो जो क्लैरिटी आई हो जो भी एक प्रकार से जनरल जनरल क्या क्लैरिटी बनी लोगों के वो उसको शेयर कर दिए ठीक है मैं अपना माइक बंद कर लेता हूँ चालू कर रहे हैं वो चालू चालू हेलो आप सभी को नमस्ते आ, हमारा गोष्ठी पहले दिन कल ही था तो काफ़ी सार्थक था मतलब काफ़ी एनर्जेटिक था और बहुत सारे फील्ड से लोग थे बारह तेरह लोग थे तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था तो काफ़ी अच्छा था और जनरल बातें हुई ये उपयोगिता और पूरकता में बातें हुई वो काफ़ी सार्थक रहा और नीतू दीदी साथ में थे तो वो मदर मतलब, हेल्प कर रहे थे हम लोग को और ये वाली बात भैया जो स्वयं में विश्वास वाली बात थी तो ये ज़बरदस्त क्लिक हुई कि आज हम लोग अभी तक समय स्वयं विश्वास स्वयं विश्वास कुछ कर लिए तो समय में ऐसा क्लियर होते जा रहा था पर वो तो बड़ा खतरनाक चीज था समय अहंकार वाली बात थी तो वो वाली बात क्लियर हुआ और वो एक भैया थे उनका क्वेश्चन था भैया एक और भैया थे वो कि मैं श्रेष्ठ श्रेष्ठता का पहचान कैसे करूं और अगर मैं वो गुरु का मूल्यांकन कर लूँ तो फिर मैं ही गुरु बन जाऊंगा ऐसा कुछ क्वेश्चन था भैया नहीं है ऐसा, ऐसा। कृष्ण कुमार भैया अच्छा कृष्ण कुमार भैया उधर है हेलो भैया आपका क्या क्वेश्चन था भैया भैया भैया भैया वो उपयोगिता उपयोगिता उपयोगिता वाली वाली वाली बात बात बात एकदम क्लियर क्लियर नहीं हो पाई वाली बात थे, वाली बात नहीं हो हो पाई पाई क्वेश्चन थे ऐसा का सम्मान पूर्ण श्रेष्ठता का तो एक ही पता चल पाया था हमें और अभी मुझे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति देखना होता है तो मैं देखता हूं कि मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति में जो श्रेष्ठता है वो अच्छाइयों से होगा बेहतरियों से होगा यदि मैं किसी की कमजोरियां देखने लगता हूं तो फिर मुझे सारी दुनिया में कमज़ोरी दिखाई देती है तो श्रेष्ठता को की पहचान के लिए मैं जो अपनी बात सोच रहा था कि किसी में जो भी बेहतरी है अच्छा ही है तो उसे मैं श्रेष्ठ स्वीकार कर लूँ तो श्रेष्ठता की पहचान मेरे दृष्टि से है। दूसरी चीज़ जैसी कथनी वैसी करनी ये बहुत समय से हमारे आदर्श वदमी चलता रहा है और हम कथनी को बाद में देखते हैं करनी पहले देखने लगते हैं इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आती है वैसे ही आचरण आचरण में आएगा बौद्धिक समाधान के बाद में उसमें आने में कुछ उसके अभ्यास हैं और बाकी पूर्व यात्रा है ये सारी चीज़ों प्रभावित करती हैं फिर आता है आचरण में आचरण में आना सुनिश्चित है पर केवल हम आचरण को ही देख के ये सम, समझने कोशिश करेंगे तो थोड़ा दिक्कत इधर को बंद मत करिए ना कि इसमें आपकी तरफ से कुछ कथन है ऐसा मुझे लगा है ना इसमें प्रश्न नहीं है ठीक आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनका कहना उन्होंने कह दिया ना? आपको क्या समझ में आप वो कहो इनका कहना आप मत कहो थोड़ा सा मत जैसे कल बात ये निकल के आई कि हमें सामने वाले मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढना होगा तब उसका अनुकरण हम करेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढेंगे और फिर अनुकरण करेंगे हम उसका और इनका कहना ये है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए ठीक भाई इसको कुछ करिए ठीक उसमें ना वो डिवाइस रिसीवर को ऊपर निकाल के लगा लिए सिग्नल का इशू है रखा है निकाल गया ठीक बहुत अच्छी बात दोनों ही ठीक करें है अब समझने की बात बची चलिए ग्रुप नंबर टू माइक <coughs> इधर यहाँ आप यहीं बैठ जाइए यहाँ बीच में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कौन बट बट रहा है, यहीं बैठ जाए बेटा सिद्धा भाई हमारी थोड़ा लेकिन सा आज से करेंगे प्रांजल आपने कुछ किए हो तो कर दीजिएगा या जो जिनका हो वो शेयर कर ऐसे सकते। जो उनको बताइए खाली हाँ तो एक <coughs> प्रश्न था कि स्किल के लिए कल एक बात हुई थी स्किल के लिए हम मल्टीपल श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण कर सकते हैं लेकिन समझ के लिए एक ही गुरु का होना क्यों अनिवार्य है क्योंकि अगर अस्तित्व सहज समझ एक ही है तो मल्टीपल अनलाइटन लोगों का आचरण सेम हो सकता है अगर उनकी समझ सेम है तो इस विषय में थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी और एक इससे फॉलोअप क्वेश्चन बाद में बना था कि जिसको हम समझ बोल रहे हैं वो आखिर है क्या क्योंकि अभी की जो प्रेविलेंट सोसाइटी में हम लोग कई तरह से डमेंशंस में इसको काट देते हैं कि इमोशनल मेच्योरिटी फिजिकल मेचोरिटी है ना स्किल्स तो जिसको हम समझ कह रहे हैं या स्वयं में विश्वास वो आखिरकार है क्या चीज़ क्या केवल संबंधों में क्लैरिटी या अपने में क्लैरिटी तो ये ये क्वेश्चन बहुत अच्छा <laughs> <laughs> थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे आज से ठीक से एक आदमी जिम्मेदारी लेगा भैया <coughs> एक हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन विश्वास के ऊपर भी था कि दीदी का क्वेश्चन था कि मैं अपने हस्बैंड पे विश्वास कैसे करूं थोड़ा सा आंसर मैंने ट्राई किया था देने का कि किसी पदार्थ पे विश्वास इसलिए हो पाता है क्योंकि उसका आचरण निश्चित है लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब विश्वास कोई ऐसी चीज़ है कि मेरे मेरे थ्रू होगा या फिर सामने वाले का आचरण निश्चित होगा तो विश्वास प्रोड्यूस होगा ठीक बात स्वयं में विश्वास स्टार्ट कंप्लीट <coughs> इनमें से कोई हमिंग साउंड है आपका जो नीचे जो स्प्लिटर है इसमें ये मॉनिटर में कहाँ से आ रहा है डायरेक्टर है तो उसमें कोई है, चलो देखिएगा बाद में ब्रेक में देखिए, हाँ जी, ठीक, <coughs> आज तो दिन भर इसी पे हाँ आ, सभी नमस्ते। आ, को नमस्ते थर्ड अपना नाम भी बताते जाएंगे पहचान होती रहेगी जी आ, मेरा नाम मीनाक्षी है मैं रायपुर से हूँ हमारा थर्ड ग्रुप था और उसमें हमने ऐसे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं पहला दिन था तो सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और दो दिनों में क्या क्या समझ में आया ये सभी ने बताया तो चार पांच भैया दीदी थे सभी का जीवन क्रिया उनको स्पष्ट नहीं है तो जो कल बात हो रही थी साढ़े चार क्रियाएं दस क्रियाएँ तो वो वो जीवन क्रियाओं को वो समझना चाह रहे थे और तो ऐसा कुछ आया नहीं उसमें और तो ऐसा कुछ आया नहीं ठीक है ठीक <coughs> हाँ जी नेक्स्ट नमस्ते सभी को नमस्ते मैं सिरसा से रविंदर कुछ गुरुकुल के बच्चों के साथ आया हूँ यहाँ पे तो कल भैया आपने ये मोह विरोध और स्नेह के बारे में बताया था तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे में ये तीनों भावना ही नहीं है ना मोह है ना विरोध है ना ही कुछ नहीं है तो ऐसा क्या है? है भी या तो हाँ जी ठीक बात ठीक बात है हाँ जी और कोई मुद्दा नेक्स्ट ना कोई नहीं कोई नहीं ये तो होना ही था हाँ। चेक, आप सभी को नमस्कार प्रणाम मेरा नाम भीषम साहू है और मैं रायपुर से हूँ और ग्रुप नंबर सिक्स से मैं प्रेजेंट कर रहा कोई? कोई बात बात हाँ हूँ अच्छा कल की गोष्ठी में तो एक चीज है की उपयोगिता पर चर्चा चली जाता है ना और कुछ समय तो इंट्रोडक्शन में ही चला गया उपयोगिता समझना जीना और समझाने का प्रस्पेक्टिव था और कुछ प्रश्न आए थे ये लोग के एक प्रश्न तो मेरा भी था कि मानव क्या है थोड़ा इस पर मार्गदर्शन करें और अस्तित्व का मूल स्वरूप क्या है अच्छा क्या है ये तीन प्रश्न अच्छा क्या है तो ख्याति दीदी ने वहाँ पर समझा दिया था अच्छे से है ना और एक हमारे भैया जयंत नंदापुरे जी हैं उनका भी प्रश्न है उनने कहा कि मानव का स्वयं में सॉरी मानव स्वयं के कर्मों का फल भोगता है या फिर अन्य मानव के कर्मों को भी भोगता है जैसे अभी एक दुर्घटना हुई थी पुलवामा में है न उस पर पश्चिथ था एक, कि वहाँ जो दुर्घटना हुई थी उसमें कुछ लोग गुनाह भी ऐसे मारे गए तो क्या मानव स्वयं के कर्मों का फल भोगता है या फिर अन्य के कर्मों का भी फल भोगता है इसको थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे भैया और आ, समझ क्या है क्यों और कैसे विश्वास क्या है क्यों और कैसे जी धन्यवाद पूरा शिविर करेंगे जी चिंता मतरा अस्तित्व क्या है मानव क्या है समझ क्या है सभी को नमस्ते मैं शीतल बैंगलोर से ग्रुप पाँच से बात कर रही हूँ तो कल तो हमारा ज़्यादातर इंट्रोडक्शन रहा एक दूसरे के साथ में और मेन उपलब्धि ये रही कि बहुत विश्वास नो निर्माण हुआ इस सिस्टम के प्रति और यू नो जैसे लोग शेयर कर रहे थे आ, मुझे मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द बेबी लेकिन मेरे अपने सवाल है जो मैं नहीं रख पाई गोष्टी में और कोई है ग्रुप पाँच से जिनके सवाल थे आई डोंव अकाउंट अच्छा मैं आपको पास ऑन करती हूँ तो मेरे खुद के सवाल ये है कि जब हम मानव की बात करते हैं तो मुझे ये फर्क समझना है कि भावना और विचार शक्ति इसमें क्या फर्क है क्योंकि जब भावना होती है मुझे लगता है कि उसका वेवलेंथ या उसकी एनर्जी साइकिल जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है और भावना के बेसिस पे जब हम डिसीजन लेते हैं तो बहुत सुपरफास्ट होते हैं तो वो मेधस्तंत्र से निर्माण होती है से निर्माण होती ये मुझे जानना है ओके okay, और जब हम निर्णय शक्ति बोलते हैं निर्णय लेने की शक्ति तो किसको लेके लेनी चाहिए भावना को या विचार को या दोनों एक ही दो ये मुझे जानना है ओके okay? बाकी किसी को और सवाल पूछना पूरा सिलेबस तैयार हो रहा है आई एम रेडी नमस्ते okay. सभी को. मैं चंद्रशेखर रायपुर से ग्रुप फाइव में एक क्वेश्चन आया था कि जितना आदमी समझता है उतना वो जीता है तो ऐसा एक बात आई थी कि नहीं पहले समझदार पूरा बनना पड़ेगा तभी जीने में आएगा तो ये एक प्रश्न था कि समझते समझते जीना होता जाता है कि जीते-जीते समझता होता होता है समझना होता है समझना ठीक ठीक बहुत बढ़िया एक्सीट एक्सरसाइज हाँ दो क्वेश्चन रेडियो पे आए भैया एक दो क्वेश्चन है कि, mm. <laughs> कि की mm. कि के के कर्ज है ऑलरेडी mm. और वो जीवन विद्या के शिविर में आके बैठ गया mm. और आके उसे समझ आ गया mm. अब वो लाइबिलिटी तो बनना नहीं चाहता बट वो करे क्या तो ये पूछ रहा है कि यहाँ जाऊंगा तो कोई और पे करेगा या क्या होगा क्या हाँ। और वो पूछ हाँ। रहा है कि वो कर्ज किसका है हाँ और दूसरा प्रश्न है कि यहाँ अपना जॉब अपना व्यापार छोड़ के हम आते तो जाते हैं तो यहाँ पर अपनी सेफ्टी क्या मतलब अपने को कमाने के लिए खाने के लिए कैसे हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करें ये प्रश्न है ठीक पहले दूर वालों को उत्तर कर देते है ना रेडियो वालों देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है कि कर्मों का फल हम जो भी करते हैं कोई कर्म करते हैं उसका फल होता ही है और मानव की ताकत देखिए गाय गाय एक प्रकार से काम करती कर्म क्यों नहीं करे उसको आदमी काम करता है तो उसको कर्म क्यों कह रहे हैं उसको थोड़ा अंतर करके देख लेते हैं गाय जो कुछ भी करती है उसका फुल कंजन अपने किए गए सभी कामों का पूर्ण रूप से कंजप्शन वो खुद ही कर लेती है वो कर्म से जो कुछ भी फल आ रहा है उसको पूरे को पूरे को वो भोग लेती है वेयर इज इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग मानव जो कुछ भी करता है मानव जो कुछ भी करता है उससे जो फल परिणाम आता है वो मानव की ताकत नहीं है कि वो अकेला स्वयं उसको भोग ले और इसीलिए संबंध है क्या कह रहे मानव में मानव के प्रति जो संबंध की बात बनी वो यही बनी कि एक आदमी का किया हुआ एक आदमी स्वयं नहीं भोग सकता है मैं अगर दो रोटी खा के रोटी बनाना शुरू किया दो घंटे रोटी बनाया, चार घंटे रोटी बनाया, चार रोटी खा के चार घंटे रोटी बनाने पर चार सौ रोटी बनती आई के नॉट कंज्यूम इट तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम फल विधि से जुड़े हुए हैं हम फल की विधि से जुड़े हुए हैं गाय दूध देती नहीं हम लेते हैं अरे मेरे भाई देती नहीं है है ना और ऑब्जेक्टिव नहीं है वहाँ पर यहाँ पर कोई मानव जब भी कोई काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है नेचुरली कोई डिज़ाइन होना एक अलग बात है निर्णय पूर्वक कोई चीजों को पहचानना और करना उसको बोलते हैं कर्म जहाँ पर निर्णय शामिल होता है वहाँ से कर्म की बात होती है ये बिजली भी जलता है तो कुछ आउटपुट तो आता ही है ये बल्ब जल रहा है इसको हम बोलेंगे बहुत कर्म कर रहा है क्यों नहीं करें क्योंकि वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं है तो डिसीजन के साथ कोई ऑब्जेक्टिव बनता है और उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम कोई काम को पहचानते हैं उसका नाम होता है कोई नहीं कोई नहीं कोई ओसी के लिए उसमें एक छेद करके बिठाना कांच तो ये समझ में आ जाए कि डिसीजन के साथ जो ऑब्जेक्टिव बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ कार्यक्रम बनता है वहां से कर्म की पहचान होती है और उस कर्म का जो फल होता है वो अकेले आदमी भोग नहीं सकता इसीलिए केवल और इसी कारण से एक परिवार बनता है एक शहर बन सकता है एक देश बन सकता है और एक पूरी विश्व परिवार तक की बात बन सकती है क्योंकि हम कर्म के फल विधि से भी जुड़े हुए हैं ये क्या हो गया अच्छा मुझे लगे कुछ गिर गिर गया <laughs> तो ये समझ में आ जाए तो मनुष्य का किया हुआ हम अकेले नहीं भोग सकते इवन पूरी धरती भी भोगता है तो हम सब कर्म के फल के स्वरूप में तो जुड़े हुए हैं बाध्य हैं हम जुड़े हुए हैं अभी खाली जागृति का मतलब ये हुआ कि किन फलों से हम संपन्न होना चाहते हैं इसको पहले बैठ के ठीक से समझ लेते हैं ताकि उसके लिए क्या कर्म होना चाहिए एक मिनट बेटा ताकि उसके लिए क्या कर्म होना चाहिए उसको हम पहचान पाए इसका नाम है जागृति जागृति कोई रहस्यमय चीज नहीं है है ना कल ही हमने देखा कि जागृति में क्या होता है कर्म करने में स्वतंत्रता और फल भोगने में भी स्वतंत्रता फल भोगने में स्वतंत्रता का मतलब क्या है मेरे मर्जी का करूं और कुछ मेरे जो चाहू वो फल आए वो थोड़ी जो फल मैं चाहता ही हूं उसके अकॉर्डिंगली कर्म को पहचानू <coughs> अब मैं अकेला नहीं हूं मानव और मानव जाति अविभाज्य है इसीलिए पूरी माना जाती किस फल को से संपन्न होना चाहती है है ना इसको ठीक से समझना पड़ेगा तब न्याय की बात बनी क्योंकि आपके किए को आप भोग नहीं पाते हो बहुत ध्यान सुन लीजिए एक ही प्रश्न में सारा उत्तर हो रहा है आप अपने किए को आप स्वयं भोग नहीं पाते हो उसका शेयरिंग होता ही है ठीक यू कैनोट अवॉइड इट जो कुछ आपसे शेयर हो रहा है वो सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए यह मुद्दा आ गया अब सामने वाले को वो चाहिए ही नहीं क्योंकि वो नेचुरल नहीं है या एक्जिस्टेंशियल नहीं है या वो मानवीय नहीं है तो ऐसे फलों से संपन्न हम हो जाएं, जिससे कि मानव जाति उसको स्वीकार कर पाए अगर ऐसा कुछ हम दे कर पाते हैं तो उसका नाम है न्याय रेणु दीदी न्याय क्या चीज है पाँच साल से दस साल से अपन सुन रहे न्याय क्या चीज है ऐसे फलों से जो कि पूरी मानव जाति को स्वीकार हो सके है ना उस तरह के कर्म को पहचान हो जाए और हम करने लगे आपके किए को सब लोग बोले वाह क्या बात है ये तो हम चाहते ही थे तो मानव में न्याय की दृष्टि आई इससे कम में कोई न्याय व्याय नहीं है चरण भाई न्याय का स्वरूप ये बनता है मानव मानव जाति अविभाज पहले समझ में आना पड़ेगा उसके मूल में हम कल परसों से देख रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो मानव जाति के पास था वही सब मेरे पास है और मैं इसी को अगर देने जाता हूं तो मानव जाति इसको लेने को तैयार नहीं क्योंकि इससे तृप्ति नहीं है तो मानव जाति को क्या चाहिए ताकि उन कर्मों से मैं संपन्न हो सकूं तो फल जो है वो शेर हो जाए है ना तो इसको बोलते न्यायपूर्वक जीना मैं इस प्रकार के कर्मों को देख पा रहा हूं पहचान पा रहा हूं जो आपकी चाहत से जुड़ रहे हैं हमारी सबकी चाहत एक ही है ठीक तो यहां से ये न्याय की दृष्टि की बात बन रही है अब भाई ने दो करोड़ रुपए लिया अब जा... तो भुगतेगा लोग कोई ना कोई अब न्याय की दृष्टि उसकी क्या कहती है वो देखें, क्या उसके कर्म को दूसरे लोग भुगते हैं क्या वो स्वयं भुगते हैं क्या इसका कोई रास्ता निकल के आ सकता है है ना ये देखना ही पड़ेगा हो सकता है कि कोई उसका मित्री मिल जाए जिसके लिए भुगतना ना हो हो सकता है कि नहीं मिले तो अपना भुगतें हो सकता है कि लिए हैं तो लौटाए भाई है ना और लेने वाले को भी ले आओ सबसे सिंपल सॉल्यूशन, है ना हाँ वो अब ये तो ये सब चालाकी चालाकियां इसके तो हम बारे में कह नहीं सकते अगर वाकई में लिया है और आज वो कहीं कही ना कहीं आपके पास है तो अपना घर बार बेचो दे उसको है ना और वाकई में लिया और वाकई में आप, आपके पास नहीं है तो बता दो कि नहीं है उसको जो करना वो कर लेगा आपके साथ इसमें कोई चालाकी बदमाशी की बात नहीं है यहां से किसी भी प्रकार के चालाकी बदमाशी को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है ना सीधी सीधी जेन्यून बात है अगर आपके पास अगर आएँ तो आपने नाली में तो फेंके नहीं होंगे आपने बना ली हुई प्रॉपर्टी और अब आपके पास देने को नहीं है तो बेचिए उसको ठीक है ना हो सकता है कि खानदानी कोई हो तो उसको बेच के निपटाइए हमारे कर्मों को अगर हम ही जो फला रहे हैं दूसरा ही नहीं भोग पा रहे हैं तो कर्म ठीक नहीं है हम भी नहीं भोग पा रहे तो और ठीक नहीं है तो कम से कम अपनी अपनी फसल को खुद काटिए उसके बाद आगे की बात बनेगी तब तक क्या करेंगे तब तक समझने का काम तो करते ही रहेंगे ना तो एक तरफ अपनी फसल भी काटते रहेंगे दूसरी तरफ ये क्या गलती हुई थी इसको समझने का काम भी करेंगे समझ के अभाव में ये गलती हुई थी ये भी समझ में आ गया तो समझने का काम भी उसी तीव्रता से करेंगे है ना बल्कि अधिक तीव्रता से करेंगे और पेमेंट चुकाने का काम कम तीव्रता से करेंगे क्योंकि कारण में जाना पड़ेगा ना कारण यहीं से बना कि हमारे में कोई समझ की कमी हो गई और उसका भी कारण मूल देखेंगे तो आपकी अपनी गलती नहीं है पूरी व्यवस्था भी इस प्रकार से बनी हुई है कि दूसरे के पैसे पे लोग बिजनेस करते हैं है ना और यही डिजाइन बनाया है और अल्टीमेटली बिजनेस का मतलब है कि बड़ा छोटे को खाता है आपके आपका है कि नंबर लग गया हो खा गया हो शोषण हो गया हो तो ठीक है हो गया तो हो गया उसके कारण में जाने की जरूरत है ना समझी अज्ञानता अत्याशा अभाव अयोग्यता ही शोषित होने का कुल मिला के कारण है अज्ञान अभाव अत्याशा ही और अयोग्यता चार कारण हैं शोषित रहने के अज्ञान अज्ञान मतलब आपको पता ही नहीं कि आपका शोषण हो रहा है अत्याशा मतलब ज्यादा है उम्मीद कर लिया अज्ञान अत्याशा अभाव किसी ने कभी कार में बैठा ही नहीं अब उसको जिंदगी भर कार का अभाव लगता रहता है कार में जिसके पास कार है वो भी दिन भर कार में नहीं बैठता है लेकिन जिसके पास कार नहीं है और यदि कार का उसको अभाव लग गया नहीं होना एक, एक अलग बात है और उसका अभाव से ग्रसित होना तो चौबीस घंटे और जिसके पास कार है एक्चुअली उसमें नहीं बैठा होता छोड़ छोड़ के पार्किंग भूलगा तो कि मेरे पास कार भी है और जो अभाव से ग्रसित हो गया एक बार उसको कहीं अपमान हो गया अपने में अभाव चौबीस घंटे कार में बैठा हो ठीक है ना तो यह अभाव की बात बन गई सामान का होना नहीं होना मुद्दा नहीं है अत्याशा अत्याशा हमारा अति आशा चौथा जी अयोग्यता हमारा यस ऐसे ही इन चार कारणों से होता है शोषित हाँ हाँ यस इसके मूल में देखेंगे तो शिक्षा और परंपरा की शिक्षा और व्यवस्था का अभाव हाँ जी हेलो वो जी। पूछ रहे थे कि मतलब ये जो कर्ज है वो किसका है हाँ वो तो साफ है उन्हीं का है।, नहीं मतलब किसका है।, तो जो है अरे मेरे महाराज से लिया साफ साफ दिखता है यार नाम ना है ना जो चीज साफ साफ देख रही है उसको रहस्य में क्यों ले जाना <laughs> तो बहुत जिम्मेदारी से चलने का कार्यक्रम ये पूरा कार्यक्रम अपने दायित्व कर्तव्य को ठीक से निभाने का कार्यक्रम है यहां पर लापरवाही और किसी तरीके से रहस्य जाने की जरूरत नहीं है है ना तो यह समझ में आ गया पूरी बात कर लें, ले समझ में आ गया कि इन चार कारणों से ही शोषित होते हैं तो कारण का निवारण एक काम कारण का निवारण एक काम और जो कुछ भी फल आ गया उसको भुगतने का दूसरा काम किसको पहले ऊपर करके प्रायरिटी किसको बनाएंगे तो स्वस्थ मानसिकता से हम खड़ा हो सकते हैं भैया आपको देना है कोई दिक्कत नहीं है देने के लिए हम तैयार ही है, है ना अब स्वस्थ मानसिकता का मतलब हो कि हमको पहले यह पता चला कि कारण का निवारण होना उसी के अभाव में गलती हुआ है और गलती का जो जो भी अभी स्थिति बना उसको भुगतना दोनों चीजें दोनों पर काम करेंगे पहली भाग पहली प्रायोरिटी समझने पर है ताकि हमारे से दोबारा कोई गलती तो नहीं हो रही है हो सकता है, है, हो सकता है हम इसके निवारण करने के लिए पुनः कोई गलती कर रहे हो सकता है हम ये उम्मीद कि जीवन विद्या इसका पेमेंट करेंगे ये एक प्रकार की गलती है या नहीं है हो सकता है हम कहीं से चंदा लाके इसको पूरा करना चाहते हैं हो सकता है फिर से गलती हो तो पुनः कोई गलती ना हो उसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है इसके लिए तुरंत ही समझने की जरूरत है पीड़ित रहेंगे तो समझेंगे नहीं धरती का धन जो था समाज का धन समाज के पास ही है पहले भी समाज के पास था और अभी भी किसके पास है समाज के पास ही है तो थोड़ा घायल होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन व्यक्ति की जिम्मेदारी कोई है उसको भी पहचानने की बात है उसको भी निभाने की बात है उसमें भी अपनी नियत को ठीक बना रखने की बात है है ना तो अब बड़े अच्छे मन से हम इसको समझते हुए इसको करने की जगह माँ सकते हैं और मुझे लगता है कि एक बार आदमी करने का सोचता ही है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता ही है हो सकता है कि सामने वाले बदल जाए यदि इतनी स्पष्टता से बात रखो उसके सामने हो सकता है बोले हो गया भाई है ना तो ये बात बनती है लेकिन उससे संबंध बने हमारा आप पेमेंट चुकाना है इसलिए ये नहीं हो सकता है ना बन जाए तो हल हो गया उसका जैसे यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं हम लोग साथ में काम करते हैं है ना एक कुछ किसी के लिए कुछ करता है वो हिसाब भी नहीं बना के रखता उसका क्योंकि अल्टीमेटली क्या करेगा हिसाब बना है ना धन का उपयोग ही उतना है तो मैं करूँगी आप करूँगा कोई मुद्दा ही नहीं है अगर धन का सदुपयोग हमको स्पष्ट हो जाए, अभी देखिए लड़ाई पर है? धन के के सदुपयोग बारे में हमारे बीच में मत मतांतर मतभेद इसीलिए सारा एकाउंटिंग है। अगर धन के सदुपयोग के बारे में हमारा मत मतांतर मतभेद खत्म हो जाए तो तो फिर तो फिर कहा दिक्कत हो गया अभी क्या करा इतना सारा तब तो दिक्कत खत्म हो गया ना नहीं वाह एक को लगता है कि धन का सदुपयोग है कार खरीदना और एक को लगता है कि धन का सदुपयोग है गाय खरीदना इसीलिए तो लड़ाई है अगर ये समझ में आ जाए कि दोनों के पास धन का सदुपयोग का परिभाषा एक ही है तो क्या बात बनेगी उधर दे देना जरा एक मिनट भाई नवनीत भाई को दे तब तो दिक्कत खत्म होगी अकाउंटिंग की बातें खत्म होगी यहां पर हम ऐसे ही जीते महाराज सबकी राय डिफरेंट हो गई तो रहेंगे गाय के लिए सच्चाई एक है इसलिए हम सबकी राय एक हो सकती है है ना मुझे पता है कि यदि विनोद भाई के पास पैसे रखे हैं तो उसका भी सदुपयोग वही है जो मैं चाहता हूँ और उनको पता है अजय भैया के पास रखे हैं तो उसका भी सदुपयोग वही जो वो चाहते हैं अब इसके बाद अकाउंट खत्म उसके बाद तो मैं सोचता हूं कि विनोद भाई आप ही रख ना यार मेरे पास दूसरे बहुत सारे काम हैं हम अपने जेब में पाकेट रखने बंद कर देते हैं जरूरत ही नहीं पड़ती अविश्वास मतभेद के कारण पकेट है यहां से जब बाहर निकलते हैं तो ढूंढना पड़ता है कहा क्योंकि यहां से बाहर तो अभी नहीं है ना वो चीज है तो ये समझ में आ गया कि सदुपयोग की समझ नहीं है तो, तो ये सब झंझट है लेकिन वहां तक पहुंचना है वहां से शुरू थोड़ी कर सकते वहां तक पहुंचने की बात हो रही है ना समाज में अपने लिए वहां से शुरू कर सकते हैं। <kuh> तो जो भी जो भी जिम्मेदारी जो भी दायित्व करते हुए हमारे हैं उसको हमको ठीक से पहचानना चाहिए लेकिन यह भी समझ में आ जाए कि पैसे आ जाने से कोई दुखी नहीं पैसे चले जाने से कोई दुखी नहीं पैसे आ जाने से कोई सुखी नहीं हुआ तो पैसे जाने से भी कोई दुखी नहीं होता यह भी सच्चाई समझ में आना चाहिए तो संबंध पूर्वक ही संबंध को नहीं समझ पाने के कारण दुखी और संबंध को समझने की योग्यता आ गई तो सुखी ये बात बन गई तो आज के लिए तो आपके पास बहुत सारा माल निकला है सिलेबस ठीक <coughs> है ये बात <coughs> दूसरा आपने टेलीफोन पे क्या मुद्दा आया था भाई रेडियो पे दूसरा मुद्दा क्या बताया हाँ ठीक बात दूसरे पे भरोसा ये ऊपर यहां जो मुद्दा आया ना स्वयं में विश्वास से जोड़ देंगे इसको इस पे हो जाएगा चलिए छोटे छोड़ छोटे मुद्दे पहले निपटा देते हैं ताकि कर्मों का फल वाला बात स्पष्ट हो गया अभी तक मानव जाति एक पीढ़ी जो कर्म कर रही है अगली पीढ़ी उसके फल को स्वीकार कर कर पा रही है इसी को कह रहे हैं कि हमारा संस्कार ही नहीं बन पा रहा है संस्कार का मतलब ही है कि एक पीढ़ी ने जो किया उसका जो फल परिणाम आया उसको अगली पीढ़ी एकदम शांत से स्वीकार कर पा ये बात कुछ की ऐसा नहीं बन रहा है एक घर में पति जो कर रहा है उसका जो फल है वो पत्नी इसको स्वीकार नहीं कर पा रही पत्नी जो कर रही है उसको पति स्वीकार नहीं कर पा रहे माता पिता जो जिस प्रकार से जी रहे हैं उसको बच्चे स्वीकार नहीं कर पा रहे इस प्रकार का संकट यहाँ बना हुआ है हम कह रहे हैं कि पत्नी में गलती है वो कह रहा पति में गलती है ये गलती निकालने का टाइम नहीं है ये समझ में आया कार्यक्रम में वो भी नहीं है ये समझ में आया कि उस प्रकार से कर्मों की पहचानी नहीं हो पा रही जिसके कि फलों को से हम संपन्न होना चाहते हैं हम सब में मौलिक चाहत समान रूप से समाई हुई है वो मौलिक चाहत के स्वरूप में यदि फल आ जाता है तो वो आप और हमको सबको स्वीकार हो जाता है उसी का नाम परंपरा है उसी का नाम संस्कार है आपका किया हुआ आगे चल के आप ही को स्वीकार नहीं होता है क्या मैंने शादी कर ली तो दूसरे को क्या स्वीकार होगा क्या मैंने वो बिजनेस किया क्या निकला उससे क्या हमने पूरी शरीर यात्रा में लगा दी पचास के आने के बाद लोग बोलते हैं एक मिडिल एज क्राइसिस होता है लोग बोलते हैं काफी लोग डिप्रेशन में आते पूरे वर्ल्ड में नाम आ गया इसका एक मिडिल एज क्राइसिस बोलते हैं उसको उसमें क्या होता है शब्द तो भूल जाता मिड लाइफ क्राइसिस क्या हो गया बीच में आगे आप दिख रहे हैं यार कि ये हो क्या रहे ये चल गया ये कहाँ फंस गए क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज़ है ना जैसे आप सब सब विद्वान इतने तो है ही कि मान लीजिए कुल यहाँ से लाकर यहाँ तक का पूरा लाइफ स्पान है तो अब अगर फिफ्टी परसेंट में जो कार बन गया वो अचानक तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो वो वो ये दिखने लगता है कि अधिकतम कहाँ पहुँचे गए तो आगे का प्रोजेक्ट हो है कि ये ये कहाँ रहा है बीस साल में अठारह साल में पंद्रह साल में जो जिंदगी को लेकर जो उमंग थी जो ख्वाहिश थी एक तमन्ना थी है ना एक खुशहाली की एक बात थी हमारे माता पिता को गड़बड़ के वो तो मैं नहीं करूँगा सरकार ने गड़बड़ किया वो मैं वो भी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या वो वो उस पर ध्यान नहीं हमारा कुछ नया कर लूँगा क्योंकि मेरे अंदर भावनाएं, हैं अरे भावनाएं है, प्रकट होने के लिए समझदारी चाहिए समझे भी न बनाए कुछ प्रकट वकट नहीं होती वो सिर्फ आवेश में चली जाती तो ये निकल गया तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या चीज़ हो गया कि वो वो कर् दिख जाता कि कहाँ पहुँचने वाला है अगले दस साल में साठ साल का होने वाला हूँ है ना तो अब ये जो और इसके बाद जो बिजनेस कर रहा था उसमें तो पीछे से बहुत कंपटीटर आ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ गई मेरे पास तो सारा मशीन सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो सब पुराने टाइप का है अब ये नया लगाने के लिए फिर से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उधर से भी गए जो बच्चे थे वो धीरे धीरे निकल लिए है ना बड़ी अच्छी बात टेलीफोन पर होती बाकी कुछ होता नहीं है है ना और धीरे धीरे उसमें भी बात कम होने लग जाती है कितनी अच्छी बात करें और रोज़ रोज कितनी बात करेंगे ना धीरे धीरे वो भी कम होने लगे तो उधर से भी गए शरीर में जो कुछ भी संवेदनाएं थी संकट तो यहाँ से भी आता है बड़ा अब शरीर में जो संकट जो संवेदनाएं थी वो सब संकट ग्रस्त हो गई हैं खाने को बहुत सारा हो गया पछता नहीं है चबाने को बहुत सारा माल आया तो दांत चले गए है ना तो ये अब ये एक और संकट आ गया इस प्रकार से शारीरिक संकट है ना आर्थिक भी एक प्रकार का संकट ही है किसी के पास ज्यादा हो गया अब उसको पता ही नहीं चलता कि उसका एक्चुअली अपना कौन है जो उसके सराउंडेड है उसमें से वो ये पता नहीं कर सकता कि कौन सही अर्थ में जुड़ा हुआ है पता नहीं चलता तो वो भी संकट है भावनात्मक संकट है है ना संवेदनाओं के प्रति ही जीने का स्वरूप बना हुआ है क्या हो गया हाँ तो अच्छा ही तो है वो फिर ये खुला ही रह जाएगा दीदी इसमें मक्खी आना साउंड चलो करिए देखो छोड़ दी छोड़ दी आराम से तो क्या समझ में आया ये सारे संकट हमको दिखने लगे फिर एक तरफ सुना था ईश्वर है वो कहां गया है ना अब अगली शर यात्रा वो उसके बारे में कोई पता नहीं उधर भी भयग्रस्त हो रहे जो कुछ बनाया था उसको भोगने का समय आया उसके पहले जाने का टिकट कट गया फिर बाजू बाजू वाले भी सब, सपोर्ट करते रहते हैं इधर किसी को हार्ट अटैक आ गया उधर किसी को कैंसर हो गया <laughs> सारे सपोर्ट करते हैं ना ये नाइफ क्राइसिस में तो ये ये भी बनता है कि मेरा नंबर काम कार आ जाए है ना अब चल रहा है कहानी अब करे क्या आदमी तो इसीलिए ये ये झंझट होंगे तब क्या निकल के आया कि बहुत ठीक से इसको पहचानने की बात है है ना तो उन उन कर्मों के साथ उन फलों के साथ जो एक्चुअली एक आपके मौलिक चाहत है जो एक पीक टाइम था उसका 12, 14, 18, 20 साल तक जिस दिन देखिए एक बहुत ही दर्दनाक बात यह है कि प्रत्येक बालक में प्रत्येक मानव में एक उम्र तक उत्साह बढ़ता है ये समय अठारह बोलो बीस बोलो बाईस बोलो पच्चीस बोलो ऐसा मैन टू मैन वेरी कर सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं है एक दिन जिंदगी की हकीकत उसके सामने आती है क्या है वो कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है माया है और जिंदगी में सिर्फ क्या है जो कुछ कमाया है है ना और उसमें से भी जो कुछ खाया है तो माया कमाया और खाया है ना पश है नहीं तो माया काया है ना कमाया और खाया को जब निष्कर्ष बना लेता है ज़िंदगी को कि ज़िंदगी को लेनी है है ना उसी दिन से उसके अंदर कोई जिंदगी नाम की चीज़ बची नहीं रहती है हम तो एक बड़े कटे कड़े, कड़े शब्दों में बोल देते हैं कि आदमी की मौत तो उतर भी हो जाती है जलाने के काम अपन कभी भी करो सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल सौ साल कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता तो आखिर माना जाती में ऐसा क्या क्या हम गलती करते रहे जिसमें एक ज़िंदगी को हम उसी उम्र में बीस साल तक कट कर दे रहे हैं खत्म कर दे रहे हैं अब उसमें संवेदनशीलता भी नहीं है उसको समझ में आ गया जिंदगी तो सिर्फ पैसे से चलने वाली चीज है तो आप पैसा और पैसे से जुड़ी हुई सब चीजें उसी को सही मानकर है ना चल देते हैं इस प्रकार से संज्ञानशीलता उदय हो न्यायप्रियता आए वो तो आगे की बात थी संवेदनहीनता की बात शुरू हो जाती संवेदनहीनता पर चले जाते भाई है ना तो ये ये समझ में आ जाए कि कुछ तो गलती हो रहा है हमसे हम पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं तो कुछ तो मिसिंग है ये मिसिंग क्या है उसको पकड़े कहां से कौन हमको कोई देवदूत आके बताने वाला ये मिसिंग को पकड़ने की जगह हमारे में ही सी गिवन है चॉइस कोई डिजायर्स हैं कामना है, है ना इनेट है वो अभी वो बाहर से नहीं आई है उसके पहले ही है बाहर से जो कुछ आता है उस चाहत की पूर्ति को पूरा करने के कार्यक्रम के रूप में आप सुखी होना चाहते हो ना कि आप जो है वो कार से सुखी होना चाहते हो कार से सुखी होना तो कार्यक्रम है चाहत क्या है सुखी होना और नीचे जाएं या और पहले जाएं या और बाद में जाएं तो आप देखेंगे कि इसका अलग अलग हम मैनिफेस्टेशन करते रहे मानव में चाहत अपनी उपयोगिता को पहचानने की है अब ये उपयोगिता को पहचानना फिर इसके साथ जुड़ गया कोई कार्यक्रम जैसे मानव में सुखी होने की कामना है वो तो मौलिक है उसको अब जितनी फिलोसफी है उसको कोई नामकरण कर रहे हैं एक फिलोसफी यहां से आ रही है एक यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है ये आपको प्रपोजल दे रही है कि आप सुखी होना चाहते हो ये बोलता है कि ईश्वर आपको सुखी करेगा वो ईश्वर आपको मिला नहीं ये बोलता है आपको सामान आपको सुखी करेगा सामान तो मिला लेकिन सुख नहीं मिला क्योंकि सामान से विश्वास हम पाने की कोशिश करते रहे वो नहीं हुआ तो विश्वास हमारे लिए सुख का स्रोत है जितनी अभी बातें कर रहे हो सभी उपयोगिता है महाराज आप बोले उपयोगिता समझ में नहीं आई जितनी बातें कर रहे हैं विश्वास एक मानव की उपयोगिता है सम्मान सम्मानपूर्वक जीना की उपयोगिता है है ना स्नेह पूर्वक जीना ये मानव में अपनी एक उपयोगिता है समाधान पूर्वक जीना ही उपयोगिता है समाधान में ये सारे चीज जुड़ी हुई है तो ये समझ में आया कि चाहत मौलिक है और कोई विचार उसकी पूर्ति का कार्यक्रम देता है पंद्रह से बीस साल में एक कार्यक्रम हम पकड़ा देते हैं कि यह कार्यक्रम बेटा और वो उसके चाहत से मैच नहीं करता है इसी को मैं कहता उसके अंदर से अब मानवता खत्म शुरू होती लेके पैदा नहीं होता है यहीं से हम पैदा कर रहे हैं क्योंकि हम उसको प्रपोजल नहीं दे पा रहे देने की चीज क्या है देने की चीज जो है वो एक ऐसा प्रस्ताव दे पाए जो कि उसकी चाहत को पूरा कर सके हर एक मानव में चाहत मौलिक रूप से समान है एक ऐसे प्रपोजल को हम दे पाए उसको जिससे कि वो है ना अपने उन चाहतों को पूरी कर सके तो बालक में कोई अमानवता लेके पैदा होता है नहीं है बालक में अयोग्यता जरूर है लेकिन अमानविता नहीं है क्या मतलब का? है ना बालक में मोह विरोध विरोधपूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं है लेकिन स्नेहपूर्वक जीने की योग्यता भी नहीं है तो ही और शि जो भी है वो कोई विरोध से पैदा हो गया वो कोई आपसे मोह से पैदा हुआ ऐसा नहीं, हो प्राकृतिक विधि से पैदा हो रहा है उसमें अभी अयोग्यताएं हैं इसने पूर्वक जीने की उसमें योग्यता नहीं है आगे अब जो कुछ भी शिक्षा और जो कुछ भी व्यवस्था हम उसको उपलब्ध कराते हैं उससे उसमें अब दिशा बनती क्या दिशा बनने वाली एक छोटा सा उदाहरण परिचय शिविर में मैं करते हूँ कि देखिए कैसा होता है मैंने खुद अपने हाथ से आपने देखा ही है आपने भी देखा ही होगा है ना हमारे बच्चे जो छोटे थे सभी के बच्चे छोटे रहते हैं तो वैन में स्कूल जाते थे शहर में हम लोग रहते थे वैन में कई बच्चे जाते हैं हम हर दिन उनको छोड़ने जाते गेट के बाहर सारे बच्चों से हाय हेलो दोस्ती होती है अच्छे लगते हैं वैन वाले से बातचीत हुई एक बार की घटना है हमारी बिटिया का थर्ड फोर्थ की बात होगी ना तो मैं छोड़ने गया और एग्जाम के टाइम चल रहे थे तो मैंने ड्राइवर से पूछा रहे है, मैंने कहा कि यहाँ बिटिया आती वो तो आज आई नहीं अब ये कोई क्लास में जाने वाली बिटिया एक्स नाम कुछ इसका पीछे भी एक इसकी क्लासमेट है वाई सेम क्लासमेट एक ही स्कूल ये दोनों कक्षा थर्ड के स्टूडेंट हैं कौन से क्लास के थर्ड के <coughs> और ये दोनों के बीच में संबंध क्या है कहने के लिए हम बोलते हैं फ्रेंडशिप अभी है क्या बताता हूं आपको ठंडी हो गई <coughs> क्या है कभी ये फर्स्ट आती है कभी वो फर्स्ट आती है संबंध क्या हो गया क्या नाम क्या डाल रहे हो आप बेटा फ्रेंड थोड़ा सह पार्टी सही होगी है ना कुछ रहो अब बातें करते रहो आप बाय द डिजाइन आपने उनके बीच में एक संबंध राइवल्टी का क्रिएट कर दिया क्योंकि क्यों ये नहीं आई तो वो आ जाएगी है ना अब क्या हुआ कि उसने अब मैंने पूछा ये क्यों नहीं आई एक्स अरे बोले भैया है ना वो कल अपने घर में गिर गई उसका हाथ टूट गया अरे मैंने कहा तो एग्जाम नहीं दे पाएगी तो पीछे जो लड़की बैठी थी उसने बोला यस यस यस मैं देखे इसको क्या हो गया अब आपने उसमें अमानवता इंकलगेट किया या नहीं किया ना एजुकेशन और व्यवस्था का गलती से हम हर बालक में है ना वो अयोग्यताओं को योग्यताओं की ओर ले जाने के बजाय अयोग्यताओं को हम अक्षमताओं की ओर या कहीं पर और कहीं लेके जा रहे हैं उससे कहानी कहीं से कहीं बिगड़ती चली जा रही है फिर तो जिंदगी भर वो तलाशी करता रहे मानवीता क्या है उसके घर वाले करते रहे अब वो नहीं आ सकता क्योंकि आपने तो डिजाइन ऐसे प्रोवाइड करा दिया कितना खतरनाक डिजाइन है आप सोचिए है।, है ना आप अब आप, आप इसमें पूरी फिल्म बना लीजिए कोई मना को कर रहा है क्या आपको है ना लेकिन उससे हल निकलेगा हल तो हमको देना पड़ेगा कि क्या क्या डिजाइन हो जिसमें कि ये एक जगह कुछ और निकल गया उनमें संवेदनशीलता आए पहली बात तो ये आगे संज्ञानशीलता हो न्याय हो जाए ऐसा कुछ हो जाए तो यह समझ में आना कि मानव मानव जाति के अभिभाज इसको बहुत खोटी ठोक ठोक के बता रहे हैं आपको तीन दिन से और अगर डिजाइन ठीक नहीं है और अगर एजुकेशन ठीक नहीं है तो यह मान के चलिए कि हम कुछ भी इसमें कुछ कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है बातें करने से नहीं हो रहा है बातों करने की कोई उपयोगिता है कि नहीं बिल्कुल है? है सिर्फ बातों करने से नहीं हो रहा है दूसरा प्रश्न लेते हैं जिसमें यह आया था कि कैसे हम श्रेष्ठता के मूल्यांकन करेंगे पहचान करेंगे छोटी सी बात है हर बालक में कुछ कामना है है या नहीं है आप अपनी याद करिए वो मौलिक है मौलिक का मतलब उस, उसके लिए हमने कुछ नहीं कह रहा था कामनाओं को खड़ा करने का काम नहीं करते हम हर बालक बालक में पैदा होने से ही वो मौलिक कामनाएं रहती है मौलिक का मतलब यूनिक गाय से अलग है और हर बालक में समान है कुत्ते से अलग है और हर मानव में हर देश के बालक में समान है आप बालकों को देखिए है ना दीदी आप देखेंगे वो किसी भी देश का बालक हो एक जैसे रहते चाहे जो उनका कल्चर कुछ भी हो कोई जितना छोटे को देखा हो उतनी समानता देखेगी आप ये हमने ठीक से ऑब्जर्वेशन किया आप भी करके देखेगा है ना जैसे एक बार हम कहीं घूमने गए तो वहाँ पता लगा कि हमारे बच्चे इतने इतने बड़े थे उंगली पकड़ के चलने वाले तो वहाँ पर कोई फॉरेनर भी आए थे उनके बच्चे वैसे उंगली पकड़ के चलने वाले थे ठीक है ना थोड़ी देर में क्या हुआ मेरा ध्यान तो ऑब्जर्वेशन पर था ये सब चीज़ें सुन रहा था मैं देखें दिए पहली बार मिले अपने को सफ़ेद सफ़ेद बालक तो ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ी देर में देखा हमारे बच्चों ने उंगली छोड़ी और उनके बच्चों ने छोड़ी और दोनों बच्चे मिल कुछ हाई हल हो गई कोई लैंग्वेज किसी को नहीं आती माँ में कोई हाई हेलो नहीं है अभी ये नहीं कह रहे कि वो ज्यादा ही योग्य है वो समान है किसी मुद्दे पर हम बड़े होकर अभी हम आसमान हो गए ठीक है ना तो वहाँ कहीं पानी ऐसे भरा हुआ था तो एक हमारे कोई बालक गया उसने छप छप किया वो सारे सारे के छप छप करने लगे उसकी मम्मी अपने कोई देख रही पापा को देख रही ओ वाट आर यू डूंग डटी डटी करते रहो डटी डटी है ना दोनों के लिए एक जैसा लग रहा है मतलब मुझे देखा कि बच्चे तो दुनिया भर के सब एक समान ही है स्टार्टिंग इज ब्यूटिफुल अगर स्टार्टिंग को हम पकड़ पाए कोई कोई एक जगह है तब तो हम अगर स्टार्टिंग भी अगर हमारी अनेक जगह हो रही तब तो हम क्या उसमें आ गए कि आप क्या कर सकते हैं ना तो कोई एजुकेशन हो सकता है और न ही कोई सिस्टम हो सकता है तो कामनाओं के रूप में स्टार्टिंग इज वेरी गुड और उस बच्चे में ही मौलिक कामना है लेकिन वो उसको व्यक्त कर सकता है क्या यू नो दैट आई वॉन्ट टू डू यू नो दैट करते रहो उसको व्यक्त करने के लिए भी अब कोई लैंग्वेज चाहिए Now यू नीड भाषा समथिंग आई जस्ट you you know that what I mean to। अरे वो जब तेरे को ने पता तो उसको कैसे पता चलेगा तो फॉर एक्सप्रेशन ऑल्सो यू नीड लैंग्वेज एंड लैंग्वेज के कई तरह स्वरूप हो गए तो so इन सब कामनाओं को घटित कराने के लिए भाषा बनी भाषा में क्या क्या चीजें आ गई बोलना भी एक भाषा है ना body language भी होता है तो ऐसे करके वैसे करके हमने बोल दिया है ना तो ये भी बोलना को कम कर दिया और ऐसे ऐसे करके जाता हो गया ना ये तो उतने को बोलने के लिए बहुत बोलना पड़ता है ठीक है ना तो हमारे जो भी बॉडी मूवमेंट है वो भी सब इसमें काम करते उसी के साथ देखेंगे तो है ना अब ये बोलना भी है उसको गीत संगीत भी बोलते हैं इसी को हम कोई पिक्चर में ले आ जाते हैं ठीक ये एक तरीका बना तो मानव परंपरा में देखेंगे तो कोई मौलिक कामनाएं हैं उसको इतने हजारों साल में अभी हम भाषा दे पाए बोलकर बॉडी लैंग्वेज से गीत संगीत से पिक्चर से कि कुछ कामनाएं हैं लेकिन वह कामनाओं को घटित कराने की भाषा अभी तक बना नहीं पाए खाली अपन ये मान लिए कि इस कामनाओं को व्यक्त कर दिए तो पर्याप्त कोई एक बड़ा डायरेक्टर है मूवी का है ना उसको लगा कि मैंने कोई अपने अंदर के कोई कामना को एक पिक्चर पे लिया है तो बहुत बड़ी चीज होगी ठीक वो स्टार्टिंग है उसका नॉट एंड तो अब इसके साथ इस भाषा में अर्थ भी चाहिए अब ये भाषा को अर्थ देने के लिए काम करता है कंसेप्ट इसी पे हम लोग तीन दिन से बात कर रहे हैं कंसेप्ट उसको अर्थ देता है कि सम्मान का क्या मतलब सम्मान पूर्वक आप जीना चाहते हो ये आपके अंदर एक कामना है हर हर आदमी बच्चा सम्मा, सम्मान पूर्वक जीना चाहता है इसको आप अर्थ कौन दे रहा है दो तरह के प्रिंसिपल अब तक आए आदर्शवादी विधि से ईश्वर की भक्ति करोगे वही सम्मान जनक स्वर्ग में जाओगे वही सम्मान जनक नर्क में जाओगे आप तो उन्होंने इस आपकी जो कामना थी कौन सी सम्मान पूर्वक जीने की उस कामनाओं को उस भाषा में एक अर्थ को ऐड कर दिया सबके समझने के लिए कह रहे हैं अर्थ को ऐड कर दिया दूसरा सिद्धांत आया उसने बोला नहीं जिसके पास बड़ी कार होगी जिसका देश में नाम होगा जिसका जिसको ऑस्कर मिलेगा जिसको पद्मश्री मिलेगा इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्याद इत्याद कुछ हमने बना दिए उससे ये सम्मान की बात बनी अब दोनों सही नहीं है पूरे नहीं पड़ते तीसरी भाषा अभी मिल रही है अपने है ना उसको हमको समझना ही अभी तो कंसेप्ट उसको भाषा दे रहा है अर्थ दे रहा है मतलब कंसेप्ट उसको अर्थ दे रहा है और उस अर्थ के स्वरूप में अब एक आ गया आचरण और आचरण पुनः किससे मिलने की बात हो रही है लूप कंप्लीट ये क्या बात कर रहे हैं श्रेष्ठता का मूल्यांकन कैसे करेंगे पहचान कैसे मूल्यांकन एक भाग पहचानेंगे तब तो मूल्यांकन करेंगे बात ठीक है किसी ने कहा कि हम हमसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति की हम का मूल्यांकन करने वाले नहीं होते हम वो बात ठीक है लेकिन पहचान करने की ताकत हमारे अंदर है या नहीं है हा या ना तो पहचानना एक भाग है और मूल्यांकन करना दूसरा भाग है ठीक पहचानेंगे तो आगे मूल्यांकित करेंगे पहचानेंगे नहीं तो कैसे करेंगे अब क्या बन गया कैसे पहचानोंगे आपके अंदर कोई काम है पहले उसको ठीक से पहचानी है उसके स्वरूप में एक आचरण है और यह आचरण से कोई फल परिणाम आता है और यह फल परिणाम जो है यह आपकी कामना के अनुसार है इफ इट अनुसार तो समझ जाओ कि आपके लिए वो श्रेष्ठ है आपको पहचान होगी यह पूरा रूट बना ठीक है ना ये बात पकड़ मारा है है ना तो जब यहाँ पर छोटे से मैं लिखा था कि भाषा से आचरण उसको थोड़ा सा विस्तार किया मौलिक कामनाओं के अर्थ में भाषा के अर्थ में आचरण के अर्थ में फल परिणाम और ये इसके अनुसार कामना के अनुसार हो गया तो ये समझ लीजिए कि ये सर्किल आपके लिए कंप्लीट होता है सर्किल कंप्लीट हो गया इसका मतलब ही श्रेष्ठता है इसको आप अनुसरण अनुकरण कर सकते हैं तो पहले इसको पहचान नहीं है नहीं तो नहीं तो इतनी सारी जगह दुकान चल रही है ये भी एक दुकान हो उसमें मतलब इतनी जगह धरती पर शिविर हो रहे हैं इतनी सारी बातें हो रही है YouTube तमाम ज्ञान से भरा ही पड़ा है एक से एक गुरुजनों की लिस्ट पड़ी है है ना अपन ये नहीं करेंगे वो गलत है अपन ये करें कि आप ठीक से पहचानिए आपकी चाहत क्या है वट डू यू एग्जैक्टली वॉन्ट है ना मौलिक रूप से वहाँ से मैनिफेस्टो का आ गई अगर पहले से तब तो मामला घपला हो चला फंडामेंटल जगह में जाके बात करें बालक बालक के रूप में देखेंगे तो क्या है बालक में मौलिक कामना है न्यायपूर्वक जीना चाहता है जी जी चाहत कोई काम ना करे न्यायपूर्वक जीना चाहता है दूसरा सही कार्य व्यवहार को करना चाहता है तीसरा सही क्या है उसको समझना चाहता है सत्य को समझना चाहता है सत्य को समझा नहीं रहता है लेकिन जिसको भी सत्य मानता है उसको बोलता रहता है उसको सत्य मान के शुरू करता है तो सत्य को समझना चाहता है सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और जिंदगी के साथ न्याय करना चाहता है ये बालक में स्टार्टिंग है ठीक उम्र बढ़ने से ये जो चाहत है ये योग्यताओं में परिवर्तित हो जाए उम्र बढ़ने से ये जो कामनाएं हैं, ये योग्यताओं में आ जाए ये शिक्षा का काम है व्यवस्था का काम है तो कुछ नया हो जा रहा है ऐसा नहीं है जो चाहत है शिक्षा और व्यवस्था विधि से उसको पूरा करने की मेरे को योग्यता आ जाए स्वयं में जो योग्यता आ गई इसका नाम विश्वास है यस सर योग्यता विहीन जो कुछ भी अहंकार है, है। स्वयं में ये योग्यता आ जाए हाँ ये शब्द हो गया न्याय का मतलब ये माना और माना जाती के बीच में अभिभाज्य और मानव जाति को जो चाहिए वो कर्म को करने की योग्यता आ ताकि उसके फल को लोग स्वीकार कर पाए इसका नाम न्याय है महाराज क्या है न्याय का मतलब मैं ऐसे कर्मों से संपन्न हो जाऊं जिसके फलों को जिसके फल को पूरी मानव जाति सहज स्वीकार करे ऐसा जीने को बोलते हैं न्यायपूर्वक जीना छह महीने का अध्ययन बात पकड़ में आई अभी इसका नाम है न्यायपूर्वक जीना धर्मपूर्वक जीना धर्म पूर्वक जीना एक शब्द धर्म पूर्वक जीने का मतलब क्या है ना ऐसे कर्मों को जीने के लिए डिजाइन डेवलप हो सके जिसमें आगे चल के सभी लोग ऐसे कर्म करें इसका नाम है धर्म पूर्वक जीना एक आदमी की काम थोड़ी है एक आदमी को समझ में आता है शिक्षा विधि से वो सबको समझ में आ सकता है एक आदमी कुछ ऐसे कर्म को कर पा रहा है जिससे कि उसके फल मानव जाति को स्वीकार हो जाए ये न्याय के बाद तो हर एक मानव ऐसे ही जी सके उसके लिए शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना ये बात है धर्म की बात तो यह धर्म हुआ सत्य का मतलब यह हुआ कि अस्तित्व सहज जो भी डिजाइन है अस्तित्व में जिस प्रकार से एक मानव को होना चाहिए ऐसे स्वरूप में मानव होकर जी पा रहा हूं तो चारों अवस्थाएं जो है पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था मानव इन सबको जीते रखते हुए जीने की योग्यता गई इस विधि से यह न्याय धर्म सत्य की बात है सत्य का मतलब सत्य पूर्व जीना है अपन बोलना बोलने को मानते हैं सत्य बोलोगे तो सत्य जीना है भी है ठीक है कि नहीं सत्य बोलने में यह भी सत्य बात है कि नहीं कि जो सत्य वैसे जीना भी सत्य है कि नहीं कथनी करनी एक समान होना यह हम लोग बहुत सुनते हैं ये पूरा नहीं है ये अधूरा है मैं सिगरेट पीता हूं जी मैं कह दिया मैं सिगरेट पीता हूँ जी कथनी करनी एक हो गई किस कोई मेरे को जानता भी नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूं तो भी आपके सामने आके बताया देखिए मैं पीता हूं ये ये मेरे से गलती है सत्य हो गया तो कोर्ट में खोड़ मैंने मर्डर किया था ये सत्य नहीं भाई। करनी मैं है भाई कथनी करने में एक रूपता कैसे इसका क्या मतलब होता है भैया कथनी करने में कहा भी आजकल तो लोग बोल के मर्डर करते हैं मिस्टर आपके घर में आके आपकी गर्दन निकालूंगा और आग जाके निकाल देते हैं ये जो सारे डॉन जो हैं तो सब फिर धर्म पूर्वक जी रहे <laughs> वो ऐसे थोड़ी दे कोई मारते हैं बता के पला से चौराहे पे दिनांक इतनी तारीख को तेरे से बने जो कर लेना जरा मर्डर होने वाला जा कोई आवेश नहीं प्रेम पूर्वक बात हो रही है धर्म भी हो गया प्रेम भी हो गया आप बोलिए क्या करना है भैया ऐसा नहीं चलेगा ये आधा अधूरा बात है सब और हम सोच ली यही सच्चाई है है ना जब तक सही समझ में नहीं आएगा कथनी क्या चीज हुआ सत्य को कथन को कथनी कहते हैं या कुछ भी गप्पा को कथन कहते हैं कथन का कोई ताकत है क्या नहीं है तो मानव में जब तक समाधान ही नहीं हुआ मानव में इस भाषा के को अर्थ देने के लिए वास्तविकता जब तक जुड़ेगी नहीं अर्थ में अस्तित्व तो जैसा है वो वास्तविकता का पुट आएगा तभी तो अर्थ बनेगा तो ये दोनों ऐड हो जाने से अब कथन कथन तैयार हो गया नहीं तो आवाजें है खाली आदमी कुछ बोलता है उसको कथन बोलोगे वो तो हल्ला गुल्ला भी हो सकता है तो मानव की चाहत क्या है उसको पूर्ति का कार्यक्रम क्या हो सकता है इस विचार के साथ वह कथन हुआ और अगर विचार अपने आप में पूर्ण है तो कथनी होगी तो करनी वैसे अपने आप हो रही है अभी हमने क्या कह दिया हमने उठपटांग बातें कही और करने में कठिन हो गया हम क्या कह रहे हैं अस्तित्व तो बात यदि समझ में आती है तो कहना भी सरल करना उससे सरल परिणाम उससे भी सरल और समझना या समझाना उससे भी सरल कैसा हो गया <laughs> हाँ वही समझने के बाद ही सरल है दीदी जैसे अभी एक तरह का मॉडल में आप बैठे हो बहुत छोटा सा मॉडल है हम तो उसको अभी मॉडल भी नहीं मानते है ना मॉडल का क्या मतलब होता है बताएंगे क्योंकि आखिरी शिविर खत्म तो वहाँ आना चाहिए चाहत पूर्ति कार्यक्रम स्पष्ट होना चाहिए उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम लोग सब बहुत ही सरलता से जीते हैं। सरलता का जो भाग है समझने से जुड़ा हुआ है हम हम कुछ समझे कुछ और हैं कर कुछ और रहे हैं ये कठिनाई है है ना जो कर रहे हैं वो खुद हमको समझ में नहीं आ रहा ये भी कठिनाई है है ना और जो देख रहे हैं हमको वो भी नहीं समझ पा रहे तुम कर क्या रहे हो यार संजय भैया क्या हो या तुमको कभी बोलते मैं डिप्रेशन हो गया अब मैं पैसे काम नहीं रहा हूँ फिर लग उसी काम में है ना तो दूसरा भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्या हो रहा है अभी सरलता का मतलब क्या हुआ ठीक ठीक हम अपनी चाहत को पहचान पाते हैं ये पहली भाग बनी सरलता की वो चाहत को कैसे जिया जा सकता है उसको समझ गए दूसरी भाग बनी सरलता की उसके लिए जीने जाते हैं तो बहुत सरलता से जीते यकीन माने दीदी हम हमसे सरल अभी कोई जीता ही नहीं है एकदम सरलता से लगता है इतना बड़े परिवार में तो बहुत टेंशन होती होगी कुछ भी टेंशन नहीं होती हमको क्योंकि एकदम सरलता की बात है ये आप जैसे जीना चाहते हो वैसे हम जीते हैं तो आपके हमारे बीच में कोई कंपिटिशन होने वाली पहला सरलता बना कि नहीं बना मतलब पहला अपने दूसरा यहां यहां बन गया जैसे आप जीना चाहते हो यदि हम वैसे जी रहे हो तो हमारे बीच में सरलता बनेगा या कठिनाई बनेगा जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसा मेरे को समझ में आ गया और वैसा में जीने की जगह पहुंच गया अपने में सरलता हो गया आपके साथ सरलता हो गया प्रकृति में जो नियम है मानव को जीने के लिए यदि वैसा ही हम जी रहे हैं तो धरती के साथ सरलता हुआ है कठिनाई हुआ सरलता ये पूरा कार्यक्रम सरलता का है जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि देखो जी आपके यहाँ तो खेती है ना ऑर्गेनिक खेती बड़ी कठिन है जी जिन्हें बोलते हैं ऐसा व्यापारी भाषा है हम लोग तो कुछ काम ही नहीं करते खेत अपना देते रहते हैं क्योंकि इस नियम से चलोगे तो रिजल्ट ज्यादा आते हैं प्रकृति में जो नियम है उसके तहत हम काम करते हैं ना हमको लगता है हम जितना करते हैं उससे अधिक देता है हो सकता है कि बाजार के दृष्टिकोण तो से देखेंगे हम बहुत सारा कर रहे हो लेकिन करने का जो बोझा है वो समझने के अभाव है करने का बोझा कहाँ पे करने से नहीं है करने का बोझा करने से नहीं करने से करने का जो बोझा है करने की उपयोगिता स्पष्ट नहीं होने से भ्रमी बोझा है जैसे हम आपके साथ बात करें लोग बोले इतना कैसे बोलते रहे सात दिन भर सात दिन क्या दस दिन पंद्रह दिन बुला लो क्या शरीर में क्या हम कुछ अलग से खाते हैं लोग पूछते हैं क्या खाते रहते हैं आप बड़े ध्यान देते हैं उसमें कुछ है क्या ब्रेक में जाके देखते हैं क्या इटॉनिक है क्या इसमें उससे नहीं होता अगर ये बातचीत का कोई उपयोगिता है मुझे समझ में आता है तो हमारा मन इसमें लगेगा लगेगा सुनने का भी कोई उपयोगिता है आपको समझ में आता है तो आपका मन लगेगा ऐसे कैसे नींद आ जाएगी नींद आने का मतलब यह कि सुनने की उपयोगिता बाद में आ नहीं सकते आदमी को अनलिसन अदरवाइज सिस्टम ट्रीपी कर मतलब कोई आदमी बीमार हो गया कुछ हो गया उपयोगिता के साथ हर बात के साथ उपयोगिता को पहचानते जाते। देखिए करके देखिए इसमें कुछ दिक्कत होने वाली। कोई एक क्षण के लिए भी दिक्कत नहीं हो रही ठीक है ना ये बात प्रयोजन से है। प्रयोजन अस्तित्व में उपयोगिता स्वयं में पूरकता समग्रता में लिख लीजिए जो इसने लिखा वो लिख लीजिए प्रयोजन नाम की भाषा कहां से भाषा है ये भाषा भी अलग अलग जगह पे कही जा रही है ना एग्जिस्टेंस का जो पर्पज है उसको समझ पाना एग्जिस्टेंस का पर्पज द पर्पज इन द एग्जिस्टेंस क्या है तो अस्तित्व में जो प्रयोजन है उसको अस्तित्व का जो अर्थ दिशा है अस्तित्व की दिशा बराबर प्रयोजन लिखो अस्तित्व की दिशा अस्तित्व को डायरेक्शन है कि नहीं तो अस्तित्व की दिशा बराबर प्रयोजन दिशा के अर्थ में कार्यक्रम दिशा के अर्थ में स्वयं की पहचान दिशा के अर्थ में स्वयं की पहचान दिशा के अर्थ में स्वयं की पहचान बराबर उपयोगिता पहचान के अर्थ में पहचान के अर्थ में मतलब उपयोगिता के अर्थ में पहचान के अर्थ में कार्यक्रम बराबर लक्ष्य मतलब उपयोगिता के अर्थ में जो हो गया ना पहचान तो उपयोगिता भी थी हाँ तो उपयोगिता अब्लिक पहचान के अर्थ में कार्यक्रम बराबर लक्ष्य लक्ष्य में सफल होने के लिए जिम्मेदारी लक्ष्य में सफलता को सफल होने के लिए अपनी जिम्मेदारी है ना बराबर कंडक्ट ह्यूमन कंडक्ट जिसको कह रहे हैं आचरण है ना लक्ष्य में सफल होने की स्वयं की जिम्मेदारी जो है जिस पर क्या है जिम्मेदारी वह आचरण है आचरण उसको कह रहे हैं मानवतापूर्ण आचरण है ना और आचरण के निर्वाह को बोल रहे हैं आचरण के निर्वाह को बोल रहे हैं दायित्व और कर्तव्य पहले लिख लो भाई और कर्तव्य कर्तव्य दायित्व से संबंध दायित्व पूर्वक जीने से संबंध न्याय दायित्व पूर्वक जीने से संबंध में न्याय है ना दायित्वपूर्वक जीने से संबंध और न्याय बराबर समाधान संबंध में न्याय संबंध में न्याय बराबर समाधान बराबर सुख पूरा शिविर पूरा हो गया है ना बराबर संबंध बराबर सुख और आजाद नीचे कर्तव्य की पूर्ति से कर्तव्य की पूर्ति से व्यवस्था कर्तव्य की पूर्ति से व्यवस्था है ना कर्तव्य की पूर्ति से व्यवस्था उससे भागीदारी लिखिए बराबर भागीदारी बराबर जो है समृद्धि और फिर से नई लाइन लिख लीजिए बराबर समृद्ध हो गई ये पूरा हो गया फिर नई लाइन लिखिए, दायित्व कर्तव्य से दायित्व कर्तव्य किस प्रकार से हो रहा है ये लिख दिया अपने दायित्व कर्तव्य से है ना के निर्वाह से अभयता के निर्वाह से अभयता अभयता से शांति है ना अभेता से शांति और शांति से विश्व परिवार ठीक हो गया ठीक होगी बात बताएंगे बताएंगे उसके लिए अध्ययन शिविर कार्यक्रम आगे भी है ना हाँ यही समझाने के लिए पूरा शिविर है फ्रेम बता दिया आपको पूरा है ना अभी एक चीज़ और छूट गया ठीक है ना उपरोक्त सभी से लिखिए उपरोक्त सभी से उपरोक्त सभी से उपरोक्त उपरोक्त सभी से स्वयं में उपयोगिता का प्रमाण स्वयं में उपयोगिता का प्रमाण बराबर है न स्वयं उपयोगिता का प्रमाण बराबर क्या हुआ चारों अवस्थाओं का चारों अवस्थाएं मतलब प्रकृति में संतुलन लिख दीजिए उपयोगिता के प्रमाण से प्रकृति में संतुलन संतुलन से, से हाँ में संतुलन प्रकृति में संतुलन संतुलन से संतुलन से सस्तित्व प्रमाणित सअस्तित्व प्रमाण और सहअस्तित्व प्रमाण बराबर विश्वास प्रमाणित ना उससे विश्वास प्रमाण बराबर विश्वास विश्वास विश्वास निर्वाह की निरंतरता से लिख लो आगे एक और बच्चा पूरा यहीं से चल रहा है ना तो यहीं से चलने दीजिए विश्वास निर्वाह की निरंतरता चाहिए कि नहीं चाहिए कि एक दिन एक दिन विश्वास हुआ बाद में धोखा तो होने लगा पर एक पीढ़ी ने विश्वास पूर्खा अगली आगल, पीढ़ी अविश्वास पर उकस तो निर्वाह की निरंतरता से मानव में मानवीय परंपरा विश्वास निर्वाह की निरंतरता बराबर मानवीय परंपरा आई जाएगा ना जी और क्या दीदी समझ में आ गया सच में खत्म छह दिन हम लोग पार्टी करेंगे मैं तो तैयार ही हूं मैं कोई भी काम खत्म करने के लिए शुरू करता हूँ ना चलता रहे थोड़ी है कोई दुकान थोड़ी है अपनी अभी लिखना पूरा नहीं हुआ है एक लाइन और बची है हाँ क्या लिखा आपने? मानवी परंपरा मानवी परंपरा से मानवी परंपरा से अस्तित्व में दिशा का प्रमाण बराबर प्रयोजन दिशा का प्रमाण बराबर प्रयोजन पूर्णता अभी और भी लिख सकते हैं पूरी मानव दिशा इसमें आएगा प्रयोजन की पूर्णता अभी और बढ़ सकते हैं प्रयोजन की पूर्णता से एक लाइन और लिख लीजिए मानव में मानविता देव मानवता और दिव्य मानवता की प्रस्थापना मानव में मानवता देव मानवता देव देव मानविता एवं दिव्य मानविताओं की प्रस्थापना खत्म गाने मानव में मानवीयता देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की प्रस्तापना मानव में ही अब देखिए हाँ अरे प्रश्न तो तमाम है उसके लिए अध्ययन शिविर हो गई हाँ जी हाँ इसको पूरा कर लू अभी देखिए क्या हालत है एक छोटी सी बात यहां पे हम समझ सकते हैं एक छोटी सी बात हम समझ सकते हैं कि मानव में ही जब हम मानवता की स्थापना नहीं कर पाए तो देव मानवता की स्थापना कर पाएंगे तो मानव में जब देव मानवता को हम स्थापित नहीं कर पाए इसीलिए हमने पत्थरों में देवताओं को स्थापित कर दिए अरे ये यही ना भाई देव मानवीता हमारे में कामनाएं हैं इन कामनाओं को हम जब मानव में घटित नहीं कर पा रहे उन कामनाओं को आरोपित कहां कर दिया तो ज्ञान विधि से शिक्षा विधि से मानव में देव मानविता स्थापित हो सकती है इसमें असफल हो जाने पर परी पत्थर में हमने क्या करते हैं उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो या पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा हो उसको तय करो प्राण प्रतिष्ठा संभव ही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा आदमी का कार्यक्रम नहीं है वो तो कोशिका से प्राण शुरू होता है ना पत्थर, पत्थर पत्थर थोड़ी हो वो थोड़ी इवॉल्व हो जाएगा उसका तो आचरण पहले से निश्चित है ना अगर आचरण किसका इवॉल्व होगा आचरण किसका इवॉल्व होता है जिसके अनिश्चित हो पत्थर का आचरण पहले से निश्चित है है ना प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी सिर पे दे मारो तो सिर फूटेगा और बाद में भी दे मारोगे तो सिर ही फूटेगा उसका आचरण पहले से निश्चित है उसमें कोई कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमिटी या कोई कोई आचरण को हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे तो फेल्यूर कहाँ गए? कि मानव में हम शिक्षा विधि से देवमानविता या जिसको हम बोल रहे हैं ज्ञान की प्रतिष्ठा देव मानवता क्या है मानवता क्या है ज्ञान की प्रतिष्ठा है ज्ञान क्या चीज़ है भाषा से आचरण तक का ट्रैक स्पष्ट हो जाने ज्ञान है अगर ये हम नहीं कर पाए तो हम लोगों ने पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करके अपने कामनाओं को जैसे जैसे निभाएं वो हम हमारे आरोपित काम ने है ना फेलियर यहाँ से हुए तो वहाँ जाके बैठे कल ही कहा था विश्वास पाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है और विश्वास अगर आदमी में आदमी के साथ नहीं बन पाया या स्वयं में नहीं बन पाया तो कहने के खोज खोज खोज खोजते खोज खोजते पत्थर तक चले गए पर ये हमारा सक्सेस है या, है? हाँ या फेल्यूर है हाँ या न फेल्यूर है हाँ ठीक होगी ना बात तो क्या चीज समझ में आ गया लौट के आइए श्रेष्ठता का पहचान होना जरूरी है उसकी दृष्टि दृष्टिकोण आप में खड़ा हो जाए और मेरे कहने से श्रेष्ठता श्रेष्ठता नहीं है आपकी कोई को, मौलिक कामनाएं हैं ये नागराज जी का आइडिया नहीं है नागरजी ने सिर खुजाया और आइडिया निकाल दिया ऐसा नहीं ऐसा जियो तुम ऐसा नहीं है है ना अगर आप अपनी कामनाओं को नहीं पहचानेंगे तो ये फिर लगेगा यार इट इज़ द आइडिया ऑफ नागरज जी इट इज़ नॉट यूर थाट इट इज़ नॉट यूर कप ऑफ टी अंग्रेजी में बोलते ना मेरे को आती नहीं है लेकिन कई मैंने सुन रखी जो अपने कामनाओं के साथ जी रहा होगा आप ही के लिए दीदी अगर वो नहीं जी रहा है फिर आप बोला नहीं उसके बाद किताब तो यही है तो किताब से थोड़ी होता अध्ययन फिर किसी ने कहा कि क्या अनेक लोग ऐसा नहीं जी सकते मैं बोलता बिल्कुल जी सकते हैं लेकिन वहां पर अनेकता नहीं है फिर वो एक ही होगा ना सही में एक गलती में अनेक यहाँ पर जो बात कही जा रही है कायदे से ये बात कही जा रही है कि हर एक बालक को कुछ समय बाद अपने घर में ही एक रोल मॉडल मिल जाएगा सक्सेस हमारी तब है एजुकेशन की व्यवस्था की अभी तो फेल्यूर है हर एक बालक को एक उम्र के बाद अपने घर से बाहर ही अपने रोल मॉडल को पहचानने की बाध्यता है क्योंकि उसके अंदर जो कामनाएं हैं उसको जीने वाला उसके घर में ही नहीं मिला उसने शुरू किया अपने माँ के साथ उसको लगा कि मेरी माँ देखिए माँ भी कितना ड्रामा करती है बच्चे को कन्फ्यूज करती है कैसे करती देखिए देखिये चाहती नहीं है अभी तो हम जो चाहते हैं कुछ पता नहीं करते क्या कुछ पता नहीं चाहते कुछ करते कुछ बच्चे को ये ये माँ ये बता देती है कि सबसे खुश सुखी आदमी तो मैं ही हूं तो बच्चा एक समय तक माँ को सबसे सुखी मानता है तो उसके साथ हाँ बड़ा एसोसिएट होता है सारा एसोसिएशन उसको खाने पीने से नहीं है बल्कि सुख के लिए बालक में सुख की कामना पहले से ही है और सुख का नाम यही न्यायपूर्वक जीना सही कार्य व्यवहार करना ये इसका नाम है सुख तो उस सुख की कामना में माँ को देखता है माँ हमेशा बच्चे से बात करते समय मुस्कुराती है कन्फ्यूजन खड़ा कर देती है दुनिया में रोरा के आगे बच्चे के। और बेटा कैसा है है ना सास ससुर सब भूल भाल के उसके साथ बड़ा प्यार से एकदम मुस्कुरा के। तो जब इतना खुशहाली से बात करेगी बच्चों को कहता है यही सबसे सुखी आदमी है।, है ना तो वो बच्चा उसके साथ पूरा जुड़ जाता है माँ जहां उसके डेढ़ दो फीट के घेरे में वो घूमता रहता है ठीक उस घर में कोई दूसरा पिताजी कितने कोशिश करे घुस ही नहीं पाते क्योंकि पिताजी का चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं दिखती भैया ये हकीकत है ना देखोगे तो दिखेगा सब सब घर में ये चल रहा है अब थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चला कि मां जिस प्रकार से मेरे से मुस्कुराती है हमेशा ऐसी नहीं है अब धोखा उजागर हो गया कि मेरे सामने झूठ बोला गया सच्चाई है ना? ना, जबकि आप तो बेहतरीन कर रहे रहे हैं दुनिया के के दुख को भूल कर, बच्चे के साथ सुख से खड़े हो और वो उसको साथ एक हो, आदमी दुखी आदमी का अनुकरण करना नहीं चाहता है उससे निकल लेता है फिर पापा उसकी कैटेगरी में आते हैं क्यों अब यहां से बात शुरू होती पापा को क्यों मानने लगता है क्योंकि हमेशा पापा से सुनते रहता बचपन से तुमको कुछ समझता नहीं तुमको कुछ समझता नहीं है तुमको कुछ ये नहीं आता तुमको कुछ ये नहीं आता अब उसको लगा था सच में उसको कुछ आता नहीं है तभी तो कभी सुखी रहती कभी दुखी रहती जैसे ये बात सुनाई थी तो जो एक पहले से कह रहा है कि तुमको कुछ आता नहीं हो तो ये ज्ञानी है शायद ऐसे तो है एक आदमी आगे गलती निकाले कहीं भी तो हम लोग अपने आप ही उसको ज्ञानी मान लेते हैं देखो कैसा होता है राजनीति में क्यों धोखा होता है हमको पता नहीं तो धोखा होता ना एक आदमी आता है वो उसको कुछ भी नहीं आता बस वो ऐसा हाथ पीछे कर लेने का कोई काम करना नहीं 10-20 साल और फिर गलती निकालना देखो इस सरकार ये गलती कर रही देश में ये गलती हो रहा है उसमें ये गलती हो रहा है इस कानून में ये गलती हो रहा है जी ये ठीक नहीं जी वो ठीक नहीं जनता अपने आप मान लेगी कि इसको सारा ज्ञान है क्योंकि अभी तक हमको यही यही सीखे हम गलती निकाल देने बराबर ज्ञान अजमशन हमारा ये हो जाता है कि इसको शायद समझ में आ गया गलती निकाल देना कोई ज्ञानवान नहीं होता चाहत के आधार पर आप गलतियां निकाल के बता दो इसमें यह गलती है उसमें गलती है पिताजी रात दिन बताते रहते हैं। तुमको कोई समझता नहीं तुमको कोई समझता नहीं वो समझ जाता इसको समझता नहीं है पिताजी की, की गोद में आ गया ना अब वो माँ खुद बोलती रहती है उसका प्रमाण हम थोड़ी माँ बोलती है। देख तेरे पिताजी वहां भी बताती हूँ इसका मतलब है कि माँ से वो सुनना उसने बंद कर दिया थोड़े दिन में पता लगा पिताजी भी ऐसे नहीं है क्योंकि इनको भी ढांटने वाला कोई है ये भी कहीं दुखी रहते हैं कहीं रहते हैं तो फिर भाई बहन में घुस जाते हैं छोड़ो यार माँ बाप दोनों लड़ते रहते झगड़ते रहते है ना अब उनमें भाई बहन में पढ़ना शुरू हो जाती है थोड़ा भाई बहन में देखा थोड़ा दिन बाद क्या हुआ भाई बहन में भी पढ़ना बंद हो गई तो सुख के अर्थ में वो पहचान करना चाहता है कोई तो ऐसा सुखी आदमी मिले अब घर से बाहर निकलना शुरू करेगा है ना अब घर में नहीं हो रहा है ये सब तो अपने रोल मॉडल को कहीं ढूंढेगा आजू बाजू मित्रों से मिले तो लगा हा हा हाँ ऐसा लगता इतना मित्र भी इतना ड्रामा करते दिखाने के लिए खुशी बांटना ही उससे होती है ऐसा सुन रहे तो नकली बांटते रहते हैं फिर ये मित्र सर्कल में भी, भी खत्म हो जाता है फिर आगे बढ़ते बढ़ते कोई ऐसी जगह रोल मॉडल को पहचान लेते हैं जिससे कभी मिलना ही नहीं हो झंझट ही खत्म तो कम से कम रोल मॉडल बना कर मिले कभी नहीं तो उसकी पोपट नहीं होगी अपने सामने तो बना रहेगा तो कोई ना एक फोटो बोल मॉडल बना लिया तुम्हारा रोल मॉडल बोले एक्स कभी मिले बोले कभी नहीं जरूरत नहीं क्या हो तो मन में समाया हुआ है, है ना अब चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे ऐश्वर्या हो फोटो कोई का भी सकता है चाहे साईं बाबा हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे गांधी जी हो चाहे नागराजी हो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके मन में आप कुछ कुछ बना लिए अब अपने उस आइडियल के लिए उस आई है ना उसके लिए आप चल रहे बोले मेरे अंदर तो समाया हुआ है और मैं अब चल रहा हूँ अब कहाँ जा रहे किसको पता क्या हो रहा है तो सफलता इस बात से होगी कि हर घर में बालक को एक रोल मॉडल मिल जाए और वह कह पाए कि यार हमारे पिताजी हमारे माताजी हमारे भाई ये ही सब गुरु हैं है ना लेकिन अगर इन गुरुओं में फिर से दिक्कत है तो फिर फिर आपको गुरु घंटाल बनना पड़ेगा फिर आपको तय करना पड़ेगा कौन सा गुरु अच्छा मतलब आप क्या हो गए अब आप गुरुओं के बाप हो गए अब ठीक है ना तो सही में एक तो आप एक ही का अनुकरण कर रहे हो ना गलती में अनेक जैसे आप ग्रेविटी का लॉ पढ़ते हो तो कि अलग अलग गुरु के साथ थोड़ी पढ़ रहे, है। रहे, है रहे हैं आप न्यूटन के साथ ही पढ़ रहे हो ना नहीं पढ़ रहे सही में एक गलती माने एक भले हो सो तय ये पढ़ाएं भले पढ़ाएं, ये पढ़ाएं चाहे ये पढ़ाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन अब इनकी पर्सनल कैपेसिटी को भी देखेंगे जो ये पढ़ा पड़ रहे है, वो हैं वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं जो ये पढ़ा रहे हैं वो जी रहे कि नहीं जी रहे हैं जो ये पढ़ा रहे हैं कि जी रहे कि नहीं जी रहे आप तय करिए अगर आपको मिलता है तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और यदि आपको नहीं मिलता है तो सिर्फ बातें हैं कस्मे वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या आगे के लाइन तो आप जानते हो अब मूल्यांकन क्या चीज है वाकई में इसमें क्या श्रेष्ठताएं हैं है? कैसे आई ये तो लूप एंड हो गया लेकिन ये बीच की चीजों को समझे बिना हम उसका ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे अपने से अधिक का मूल्यांकन होता नहीं लेकिन पहचान में आता है कि नहीं आता है कामनाओं के अर्थ में नहीं तो रूप पदबल धन के अर्थ में दो तो दो ही ऑप्शन आपके पास या तो मौलिक कामनाओं के अर्थ में या रूप पद बल धन के अर्थ में ठीक अपने से अधिक को आप पहचान ही पाते हो कितना अधिक के, अब ये तो उसके साथ अनुकरण करके चल के देखते हैं अनुकरण पूर्वक ही हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं उसके मूल्यांकन करने जाते हैं तो अपना ग्रोथ हो जाता है ना जैसे नागराजी को हम समझने लगे तो उनका मूल्यांकन करने की क्षमता हमारे में नहीं थी है ना जैसे जैसे उनको समझने का काम करते रहे हमारे में ग्रोथ होने का मतलब क्या हो हाँ, हम समझने लगे यार क्या आदमी है और खाली चाहत से देखना वो पहचान है तो आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग ठीक तो अंडरस्टैंडिंग होगी मतलब आप वैसे हो गए आप तदाकार कर लिये उसे ठीक है ये बात तो एकदम स्पष्ट बात है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. अब श्रेष्ठताओं को पहचानने की बात है उसी के क्रम में हमने देखा था पहला श्रेष्ठता स्वयं विश्वास तो एक और प्रश्न है कि ये स्वयं में विश्वास क्या चीज है ये निपट गया है ना अब ये थोड़ा सा बचा है और ये कुछ कुछ कुछ कुछ चीजें ये ये ये भी ये भी निपट निपट गई, गया, अभी निपटना बचा है। तो स्वयं में विश्वास अब स्वयं में विश्वास का पहला मुद्दा क्या है वॉट इज द फर्स्ट स्टेप वापिस वो चार्ट पर ध्यान दीजिए कामना आपके अंदर है और अब आप उस कामनाओं को भाषा में व्यक्त कर करने की योग्यता आपने आ चुकी है क्योंकि मानव परंपरा में एक भाषा बनी हुई है लेकिन उन भाषाओं में अर्थ चाहिए ताकत चाहिए ताकत क्या हुआ कंसेप्ट आएगा तो पहला मुद्दा विश्वास का क्या हुआ क्या है क्यों है कैसे है ना इसको अगर देखें तो विश्वास का मतलब जीना क्यों और जीना कैसे ये जो दो प्रश्न हैं ये क्या क्यों कैसे के योग फल में ये अस्तित्व तो क्या है मानव क्या है ये अध्ययन का मुद्दा है ये अस्तित्व में प्रयोजन क्या है मानव ये पदार्थावस्था से प्राणावस्था क्यों हुआ प्राणावस्था से जीवावस्था से मानव क्यों हुआ है ना मानव पैदा क्यों हुआ मानव मरता क्यों है है ना फिर जीना कैसे है ये इनका अध्ययन होता है इनके अध्ययन से मानव में ये आंसर क्रिएट होता है सारे अध्ययन के बाद क्या आंसर क्रिएट होना है कि मेरे को जीना क्यों है वॉट इज दाई लाइफ एंड हाउ केन आई फुलफिल इट दिस टू आंसर वी नीड टू आंसर फर्स्ट दिस टू है ना ये दोनों प्रश्न का उत्तर होना पहला घाट पहला घाट कौन सा घाट बना पहला घाट जीना क्यों जीना कैसे इन प्रश्नों का उत्तर पहला घाट पहला स्टेशन पड़ाव एक उपलब्धि हो गया ना तो पहला मुद्दा बना कि इन दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया दूसरा मतलब क्या निकला इस उत्तर के अर्थ में जी उत्तर के अर्थ में जीना बराबर आचरण की निश्चितता क्लास में बता दोस्तों हम्म hmm. क्या है विश्वास क्या है विश्वास उसके लिए अध्ययन किसका करना कामना से जोड़कर भाषा को जोड़ना भाषा में अर्थ को पहचानना अर्थ के स्वरूप में पूरी वास्तविकताओं का अध्ययन अध्ययन पूर्वक ये तीन प्रश्न का उत्तर हुआ अस्तित्व क्या है मानव क्या है है ना इसमें प्रयोजन क्या है क्यों का उत्तर को पहचानना और उसमें जीने का एक स्वरूप क्या बनता है उसको समझना तो मुझे यह समझ में आ गया मेरे में बन गया कि जीना क्यों है अब और जीना कैसे है? ये दोनों के मुद्दे उत्तर हो गया इस उत्तर तक संपन्न हो गए ये पहला एक बहुत भो, बौद्धिक एनालिसिस पूरा हो गया क्या चीज हो गया ये ये बौद्धिक इसको कहा समाधान हो गया एक प्रकार से बौद्धिक उत्तर हमारे पास आ गया एक मिनिमम लेवल का एक समाधान हो गया जिसमें हमको ये शिक्षा विधि से होने की बात बनी अब दूसरा जो स्टेप शुरू हुआ जो कुछ भी शिक्षा विधि से हमको समझ में आ रहा है आप जो कुछ समझ पा रहे हो जितना समझ पाए उतने को जीते जाना साथ साथ जोड़ते चले जाना तो उस अर्थ जो उत्तर है उस उत्तर के अर्थ में जी लेना जब आप उत्तर के साथ जीते हो उसको बोलते हैं आचरण की निश्चितता जब आप समस्या के साथ जीते हो वो आचरण अनिश्चित है क्या बात बना अभी हम क्या मानते हैं किसी एक आचरण की कंटिन्यूटी को आचरण की निश्चितता मानते हैं वो तो मोनोटो नहीं हो गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी भूख लगने पर खाना और भूख नहीं लगने पर खाना नहीं खाना ये समझ के साथ जुड़ा हुआ है इसको आचरण की निश्चितता बोले ये सिर्फ खाते रहना इसको आचरण की निश्चितता बोलें उपयोगिताओं के साथ चलना है ना हर समय चीज़ों की उपयोगिता है किस समय क्या चीज़ का उपयोगिता है उसको पहचानते जाना और फाइनली वो प्रयोजन से जुड़ना इस प्रकार से इस प्रकार से विश्वास जो है वो आचरण की निश्चितता के साथ बना समाधान के साथ पहले विश्वास बना अभी दूसरा आदमी की बात ही नहीं हो रही पहले अपने साथ बात बन रही है कि मेरे को समझ में आता है कि एक्चुअली एक जिंदगी का प्रयोजन क्या है जीना क्यों जीना कैसे इसका उत्तर हमारे में बन गया कंसिस्टेंसी आ इसमें सभी दिशा काल कौन से अपन ने इसको चेक कर लिया यही यही निकल के आता है तो शिक्षा पूरी होगी यहाँ पर शिक्षा पूरी होगी शिक्षा ये नहीं कि ज्ञान माननतम जिंदगी पर शिक्षा लेते रहना ऐसा नहीं है दीदी है ना शिक्षा बहुत एक निश्चित कार्यक्रम है उसको बहुत निश्चितता से पूरा किया जा सकता है सम्पन्न हो सकते हैं उससे ये जिस दिन दो प्रश्न का उत्तर हो जाए कंसिस्टेंटली कि जीना क्या है और जीना क्यों है और जीना कैसे है, है ना तो जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर मिल गया तो ये शिक्षा विधि से मिल गया ये शिक्षा विधि से आना है इसको स्रोत स्रोत क्या बना शिक्षा से इसको हम कह रहे हैं समाधान हुआ क्या हो गया यह वैचारिक स्पष्टता हो गई अब इस उत्तर के अर्थ में हम चलेंगे तो आचरण की निश्चितता बनी आचरण तक मैं लेके चला गया तो मेरे में विश्वास बना जो चीजें आज आप समझ रहे हो समझने से कुछ विश्वास आपको बनता है बनता है कि नहीं बनता है? कि यार कुछ बात पकड़ में आ रही है लेकिन भैया अभी इतनी पकड़ में नहीं कि हम जी पाए तो पकड़ में आई अभी जिए तो नहीं हो तो समझने से एक विश्वास बना जीने से वो विश्वास की पूर्णता हुई स्टार्टिंग इनकम्प्लीट के बाद हम करें उस ये स्टार्ट कहाँ से हुआ अपने से अधिक श्रेष्ठ मानव को पहचान पाए और वो भी कहाँ से बना मौलिक चाहनाओं को आप देख पाए वहाँ से रूट रहे उन चाहनाओं के अर्थ में कोई एक आदमी जीता हुआ दिख जाए श्रेष्ठता की पहचान हो गई श्रेष्ठता की, की पहचान के साथ अपन अध्ययन के लिए प्रवृत्त हुए अध्ययन के प्रवृत्ति के बाद ही हमारे को ये समझ में आया कि मानव जिंदगी में जीना क्यों होता है रोटी खाने के लिए हम जिंदा नहीं हैं है ना जिंदा हैं इसलिए रोटी खा रहे हैं तो जीने का प्रयोजन कुछ और है वहाँ तक हम जानना चाहते हैं और वो प्रयोजन किसी कोई आदमी कह दे उससे नहीं है ये पूरे अस्तित्व का अध्ययन करके मुझे अपने में उदय हो जाए आप लोग सोचते हैं कि हम तो प्रयोजन तो बताते नहीं बाकी सब बताते रहते हैं है ना हम एक लाइन में बोल देंगे वो आपको नहीं पकड़ में आता है है ना जैसे हमने बोल दिया उपयोगिता को प्रमाणित करना ही प्रयोजन है अब क्या समझ में आया? अब उसके मूल में वापस देखना पड़ता है कि पूरी प्रकृति में जो काम चल रहा है मानव में क्यों काम चल रहा है परिवार क्या है आदमी क्यों रो रहा, गा रहा है क्या हल्ला गुल्ला है क्या अपेक्षाएं क्या कामना है ये सब का अध्ययन करते हैं अध्ययन पूर्वक हमको प्रयोजन की स्पष्टता होती है होती है प्रयोग की स्पष्टता अध्ययन पूर्वक किसका अध्ययन करेंगे है ना अस्तित्व में मानव का अध्ययन इसको भूलिए मत और वो किसके में होने वाला है जो अध्ययन किया होगा गिटार हो, किसके साथ हो है ना? गिटार के साथ होगा ना ही हाँ इस विधि से चले तो पहला भाग अपना बना कि हमारे अंदर कोई क्लैरिटी आ गया कि कुल मिलाकर जीना क्यों है और जीना कैसे है सभी पॉइंट ऑफ व्यू है परिवार को लेकर भी वही उत्तर है समाज को लेकर भी वही उत्तर है प्रकृति को लेकर भी between, पत्नी को लेकर भी, को ले भी, को ले भी पैशन को लेकर भी वही उत्तर है फैशन को लेकर भी वही है करियर को लेकर भी वही है इन सभी एंगल से उत्तर यदि एक हुआ तो बोला क्लैरिटी इन सभी एंगल में उत्तर अनेक सही में एक गलती में तो हमको तुरंत समझ में आ गया कुछ इसमें गलती है कहीं ना कहीं कोई डार्क जोन है डार्क जोन है अधूरा है अधूरा है पूरा नहीं पड़ा है तो एक पत्नी होने के नाते एक पति होने के नाते एक मां होने के नाते एक इंसान होने के नाते एक देश का नागरिक होने के नाते एक परिवार का सदस्य होने के नाते एक प्रकृति की इकाई होने के नाते अस्तित्व में अपने अस्तित्व की पहचान के नाते हमारा जीने का प्रयोजन क्या है जीना क्यों जीना कैसे के उत्तर से संपन्न होना चाहते हैं और उसी के लिए आप लगे इसमें कुछ समय कुछ घंटा हमको लगाना पड़ सकता है कुल कितने घंटे लगाए अभी तक हमने मान लेते हैं परिचय शिविर का पचास साठ घंटे का कुछ विकल्प कर रहे हैं तो अभी कोई बहुत घंटे लगा दिया ऐसे नहीं तो ये ये कुल मिलाकर समझ में आया पहला भाग कुछ भरोसा बना कि नहीं नहीं कुछ हो सकता है लेकिन ये पूरा नहीं है अभी इसको हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं एग्जीक्यूट करने जब जाते हैं तो हो सकता है कि जब हम समझने गए थे उस समय बहुत सारा चाह कर भी हम नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि एक समझने का समझ तो है। है समझ नहीं वो ऐसा होता ही नहीं है किसी भी कंसेप्ट को आप सुनते हो एक लिमिट के बाद आपको अंदर जाना बंद कर देता है है ना उसके बाद क्या होता है आप जब जीने की सोचते हो तो वापस वो खोलता है कि यहाँ और चाहिए क्लैरिटी यहां और चाहिए यार उस दिन तो मैंने पूछा ही नहीं वो तो बार बार बोला थे जाके आ जाए तो पूछा ही नहीं फिर आया फिर भूल गए हाँ ये माइक लाओ माइक माइक माइक लाओ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जो इसको थोड़ा करमवश इशारा नहीं हुआ दूध फट गया था पता है आपको? फिर से लाएंगे। ये कार्यक्रम करने करने के जब करने जाते हैं तो मैंने देखा है कि जो आदर्शवाद और भौतिकवाद से जो हमारे पुराने अभ्यास चल रहे होते हैं आप इंस्टिंगटिवली वहीं से ऑपरेट करना शुरू कर देते हो तो ये जो नया फिल्टर हमने अभी लगाना शुरू किया है पूरी तरह बैठा नहीं है पुराने फिल्टर की पकड़ बहुत स्ट्रांग है तो ये कैसे छलांग लगा के यहाँ टिके ये चैलेंज आता है बार बार दीदी उसका भी प्रक्रिया कुछ भी चैलेंज नहीं मेरे लिए आसान है तो आपके लिए आसान हो ही सकता है मैं कोई दूसरी धरती का निवासी नहीं हूं कई जगह तो लोग मेरे को बोलने लगते हैं आप हमारी हालत जानते नहीं हो हाँ मैं, मैं चंद्रमा से आया मेरे का अरे आपको क्या बताया हम लोग कैसे कैसे लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं ठीक है भाई इसी धरती के निवासी हम भी ऐसे सोचते थे इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है कि जैसा आप आप जैसे सोचते हो वैसा हम कभी सोचे नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए ये संभव है कि जैसा हमें आज सोच पा रहे ऐसा आप सोच सकते हो संभव है एक तो निपट ले फिर ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है छठी क्लास में लेके याद आए अपने को तो अभी इसे निपट लेते हैं इसको, ठीक है ना? स्टेप क्या हुई फिर से बता रहे हैं। कामना को देख पाए आपकी अपनी है या नहीं है उसके अगले स्टेप में आए श्रेष्ठता की पहचान हो गई क्योंकि इसके साथ ऐड कर दिया अपन ने क्या चीज एक कंसेप्ट के माध्यम से देखना होता है ना कंसेप्ट देखना होता ही नहीं है? क्योंकि आदमी आंख से देखता नहीं है आँख होते हुए आदमी अंधा है तभी तो कलाकार लोग चाहिए रहते हैं आदमी आँख से नहीं देखता, कल्पनाओं से देखता है इमेजिनेशन से इमेजिनेशन को कंसेप्ट चाहिए तब वो दिखता है कि क्या चीज़ धरती गोल है आपको सबको दिखाया देता है कौन जाके कर देख क्या गोल है लेकिन ताकत देखिए एजुकेशन का कलाकारी का धरती पर धरती को दूर तक जाके देखे बिना भी हमको धरती गोल दिखने लगी सबको न तो हमने कोई रिसर्च किया ऐसे ना कोई हमने कोई शोध किए कोई को एक्सपेरिमेंट किए अब एजुकेशन इतना बड़ा टूल है उसमें कलाएं जुड़ जाती हैं कि कैसे आपको सबको जाने की जरूरत नहीं धरती गोल है कि नहीं देखने के लिए सैटेलाइट में जाकर या रॉकेट में जाकर या एयरोप्लेन जाकर किसी भी धरती कैसी गोल है कितना बड़ा ताकत है देखिए एक आदमी का कर्म का फल शेयर हो गया शेयर हो गया मतलब खुशहाली हो गया देखिए क्या ब्यूटी है हर एक आदमी के मेहनत का जब तक शेयरिंग सबको नहीं मिलेगा तब तो खुशहाली मानव में है ही नहीं क्योंकि मानव माना जाती अभी भाज्य है जब भी इसमें कहीं अटकन है वही वही दुख है हमारा कोई दुख नहीं हमको सब खाने पीने को है कौन अपने पति अपने बाल नोच रहे हैं ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा पड़ोसी कौन सा अपने दंगा करके मार ले जा रहा है कुछ भी नहीं एक परसेंट घटना भी नहीं है सब कुछ होते हुए भी दुख क्यों है क्योंकि हमारे कर्म आइडेंटिफाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि फलों का शेयरिंग नहीं हो रहा है यही दुख है ये सब फलों का शेयरिंग का अभाव तो कंसेप्ट के माध्यम से श्रेष्ठता की पहचान हो गई देखो अरे बाबा ने बताया वो तो बहुत सारा बता रखा है, थोड़े से मैं और आपको इमीडिएट करा देते हैं। श्रेष्ठ मानो कौन सा है श्रेष्ठ है, है।, है, है और एक कह रहा है कि यह श्रेष्ठ पहचान कर लो अभी करो पहचान अभी अभी क्या है मैंने बताया ना एक ही दिन में एक मिनट में सुखी हो सकते आप यह बिल्कुल सुखी होने का कार्यक्रम में वर्तमान में ये नहीं कि आप अच्छा काम करते रहना करते रहना तब कभी सुखी हो आज अगर नहीं हुए तो कल होने का संकट ही है अभी हो गये? अभी अगर समझ में आएगा अभी आप पहचान कर सकते हैं है ना अगर आपने स्वयं में विश्वास पहले से कुछ होगा तब तो, तो पहचान कर पाओगे वो साइकिल में वापस है न तो पुनः साइकिल है वो कि अध्ययन पूर्वक विश्वास करने का मतलब पहले से अभ्यास विश्वास का होना चाहिए नहीं है तो संकट है तो ये हो गया तो श्रेष्ठता की पहचान हो गई श्रेष्ठता के प्रति हमारी और गति हो गई श्रेष्ठता की ओर गति हो गई तो पूज्यता हो गई पूजा करने लगे अब क्या करने लगे पूजा का मतलब यह है अनुकरण करने लगे पूजा बराबर अनुकरण पूज्यता, क्या मतलब निकला रेणु बात समझ भाई तो अनुकरण में कोई इसको भी नहीं गलती करने का अनुकरण वो चीज़ है जहाँ से आप गलतियों से बच सकते हैं ठीक इसको अपन करेंगे अभी है ना इसको मैं किसको मिटाऊं हम्म इसको मिटा दूं ये ये तो आपको ध्यान हो गया ना पूरा नेचुरली प्रक्रिया क्या दीदी उसको समझ लेते हैं सबका ये प्रश्न है सभी इसके साथ चलना चाहते हैं प्रश्न के साथ अनुकरण क्या है क्यों है अनिवार्यता क्या है क्या है ये हाँ हाँ सक्सेस इज नॉट डिफाइंड समझे भी ना आप कर ही नहीं सकते ये लगता है अनुकरण का अल्टरनेट उप, अनुसंधान है, तो अनुसंधान तो बस की नहीं तो अनुकरण ही रहना है और अपन तो ढूंढी रहे तो अनुसंधान कर लेते तो दो प्रक्रिया है एक अनुसंधान प्रक्रिया एक अनुकरण प्रक्रिया दोनों को समझ लेते तो बढ़िया अच्छे मन से समझते आप लोग बढ़िया पूछ रहे जल्दी से चाय पी के आइए है ना तो उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं।